हरिओम कुछ संतों के चरणों में वंदन आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिवस है पहले दीप्रागट्य और यजुर्वेद के पाठ साथ साथ होंगे संतों से विनती है कि आप पधारे प्रेमपुर जी महाराज माल्यार्पण बाद में अनाज महाराज का माल्यार्पण का होगी शांति सब बैठे रहें और दर्शन करें तो नारायण नारायण नारायण नमो महदभ्यो ब्राह्मणे भ्यो नमो नमः आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं भगवान की अहेतुकी कृपा से मानव शरीर मिला और उसके बाद ऐसी भगवान की कृपा हुई गुरुजनों की कि सत्संग की ओर हमारा मानस अग्रसित हुआ आज हम सब मिलकर के व्यास पूजा महोत्सव पर यहां समुपस्थित हैं अपने जीवन को धन्य करने के लिए हमारे गुरुजन पूज्य संतजन विराजमान हैं पहले ट्रष्टिवृंद हमारे उनका माल्यार्पण करेंगे पूजन करेंगे उसके बाद कार्यक्रम अग्रसित तो होगा पहले हमारे ट्रष्टिवृंद विद्वज्जन का हमारे गुरुजनों का संतों का माल्यार्पण नारायण नारायण नारायण अब हम आहूत करते हैं अपने भाव अभिव्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम श्री गिरीश डाला को वह अपने भाव प्रसंग गुरु के पवित्र महोत्सव पर समुपस्थित करेंगे श्री गिरीश डी हरिओम जैसे गुरु वंदना का पाठ हुआ साथ में थोड़ा संगीत भी होना चाहिए मगर थोड़ा संगीत बंद रखें मोबाइल को शांति से जितने भी यहां उपस्थित है संत लोग उनको हम श्रवण करें शांति से कुछ आज के अध्यक्ष के रूप में भी हुए उमेशानंद जी महाराज को प्रणाम करते हैं संचालक के रूप में पूज्य श्रवणानंद जी महाराज ने जो बार संभाला है हम आभार व्यक्त करते हैं विशेष से पधारे हुए परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं पूज्य बाबा जी को सोमदत्त जी को और आज जिनका हम अभिवादन करने जा रहे हैं गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे प्रेमपुरी में तो बराबर आते रहते हैं मधुसूदन जी शुक्ला उनको और जो भी यहाँ पंडितगण विराजे हैं सभी को वंदन करते हैं सभी जो भक्तगण यहाँ पधारे हैं उनको भी वंदन करते हैं एक बहुत ही सुंदर सोमदत्त जी यहां बैठे <laughs> और हमारे चाहते हैं हालांकि उनके जेब में कुछ न कुछ तो होगा चमत्कार मगर यहाँ मेरी यहाँ जो एक सत्संग कथा के बुक में एक बहुत ही सुंदर गुरु पूर्णिमा के निमित्त एक कविता है आपके सामने रजू करता हूं वह भक्त ही क्या जो तुमसे मिलने की दुआ न करे बोल प्रभु को जिंदगी रहू कभी ये खुदा न करे हे गुरुवर लगाया जो रंग भक्ति का उसे छुटने न देगा देना लगाया जो रंग भक्ति का उसे छूटने न देना गुरु तेरी याद का दामन कभी छूटने न देना इस सांस में तुम और तुम्हारा ही नाम है प्रीति है यह डोरी कभी टूटने न देना श्रद्धा की यह डोरी कभी टूटने न देना बढ़ते रहे कदम सदा तेरे ही इशारे पर गुरुदेव तेरी कृपा का सहारा छूटने न देना सच्चे बने और तरक्की करे हम नसीब हमारी अब रूटने न देना देती है धोखा और बुलाती है दुनिया देती है धोखा और बुलाती है दुनिया भक्ति की, भक्ति की को अब हमसे लूटने न देना प्रेम का यह रंग हमें सदा याद दूर होकर तुमसे यह कभी घटने न देना बड़ी मुश्किल से भरकर रुकी है करुणा तुम्हारी बड़ी मुश्किल से थाम कर रखी है श्रद्धा भक्ति तुम्हारी कृपा का यह पात्र कभी फूटने न देना लगाया जो रंग भक्ति का उसे छूटने न देना यह गुरु वंदना का पाठ है कुटस्थान जी महाराज ने भी बहुत ही प्यारे शब्द इसमें लिखे हुए हैं सौ गुरुओं में से कोई एक आद गुरु होता है जो शिष्य को जगाता है उठाता है उसकी आंखें खोलता है उसके स्वप्न भंग करते हैं शिष्य को ज्ञान देकर सर्वता अभय कर देत, दे, देता है शिष्य के हित की बात करता है कल्याण की बात करता है मंगल की बात करता है शिष्य के लिए प्रार्थना करता है नास्तिक तत्व गुरु परम गुरु का पद भगवान के पद के समान है अपितु भगवान के पद से भी यह पद बड़ा है यह पूज्य महाराज जी अखंड जी महाराज के चरणों में हम गुरु वंदना की ये जो बातें हैं आपके सामने रखी अभी जो भी आगे का कारोबार है हमारे सबसे प्रिय संत परम पुज और वंदनीय उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भागवत अपने आप उपस्थित हो रहा है ऐसे श्रवणान जी महाराज को हम प्यार से श्रवण करेंगे और आगे महाराज जी जलायेंगे हरिओम नारायण नारायण नारायण हमारे महाराज श्री जी ने बहुत प्रेम करते थे और प्रेम प्रेमपुरी सत्संग भवन की जो शोभा है आभा है प्रभा हैं हमारे श्री मसूदन जी तिजोरी वाला जब भी हम महाराष्ट्री का कोई उत्सव मनाते हैं तो कोई ना कोई बात अपनी वह रखते हैं अब की बार स्वास्थ्य ठीक नहीं है तब भी वह उपस्थित हुए हैं उनकी उपस्थिति भी महाराष्ट्री का अर्चन है बंधन है तो उनसे आग्रह तो हम नहीं करेंगे किंतु अब अपने विद्युजनों से ब्राह्मणों से हम प्रार्थना करेंगे जो साम का पाठ करते हैं हमारे विद्युजन वह सवे ससुर मिलकर के सामवेद का पाठ करेंगे उसके बाद कार्यक्रम और अग्रसित होगा पहले हमारे पूज्य विद्युजन सामवेद के पाठ करने वाले विद्युजन इस सारे के सारे माहौल को वेद में कर देंगे अपने मधुर स्वर से मधुर उच्चारण से आरोह अवरोह से उदात तरुदात स्वरित भेद से पूज्य विद्युजन श्री गुर्भ्यो नम हेवोत्तम देव सा अखिलांडोड़ि ब्रह्मांडनायका ऋषिगण सचिदानत्म सामद प्रिया द सेम धारया नीयोत्पललामेदो हजान अक्षमाला दक्षेमेबुदर स्मृत साम सायं साम सन्वे महंे साम कांश महेश सतस्वरे समस्तो जगते तच्चराचर संजय संजीवयधि विश्वात्मा सै विष्णु प्रशीयू ओं नमस्मेरा ओ वेद भगवान साक्षात का साक्षात् विग्रह है भगवान का और यह पावन पवित्र ध्वनि हम सब वेद की श्रवण कर रहे थे भूदेवों के माध्यम से ये जो हमारे भूदेव यहां समुपस्थित हुए हैं दर्शन दे रहे हैं ये सब हमारा पुरुषार्थ है हमारे पूज्य पंडित जी का जिनसे आप परिचित हैं जिनका नाम ही श्री विश्वनाथ जी है या हमारे महाराषि की पूजा प्रत्येक उत्सव में करते हैं हमारे तो यहाँ के आचार्य हैं इन्होंने ही इन विद्वानों को ससम्मान समुपस्थित यहां किया है तो हम प्रार्थना करते हैं आचार्य प्रवर श्री विश्वनाथ जी महाराज से वह भी अपनी वाणी पवित्र करें इस पावन पवित्र महोत्सव में मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्ता अपनी वाणी को अर्पित करता है अपने आराध्य की गुरुदेव की सेवा में वैसे श्रोता भी अपने कानों को पवित्र करता है गुरुदेव की सेवा में वक्ता जो जो बोलेंगे उनकी वह आराधना ही है और जो जो श्रवण करेंगे वो भी उनकी आराधना ही है श्रवण करना भी आराधन और बोलना भी आराधन तो आइए हम सब आचार्य प्रवर के माध्यम से उनकी वाणी का रसस्वादन करें पूज्यी विश्व वागर्ध विव संपुक्स प्रतिप्त जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश अखंडमंडलाकारचर तत्पम दर्शित येन, येन तस्म श्रीगुरव नमियस्वामी श्री अखंडानंजी महाराज की मंचस्थ संत वृंद के चरणों में कोटि कोटि वंदन उपस्थित सभी वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों के चरणों में वंदन प्रेमपुरी आश्रम में एकत्र हो गए गुरु पूर्णिमा के निमित्त भक्तजनों को महाराज के आशीर्वाद से ही मुझे दो वचन गुरु पूर्णिमा के निमित्त बोलने का अवसर मिला है वैसे इतिहास कहेंगे तो लंबा चौड़ा है लेकिन आज के दिन इतिहास भी स्मरण करना चाहिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं वेद व्यास ने वेदों के विभाजन करके अपने शिष्यों को दिए और बाद में शिष्यों के द्वारा गुरु के प्रति जो आदर सम्मान या पूजा का जो दिन है वो आज का दिन गुरु पूर्णिमा है महाराज श्री ने ये जो आज का जो कार्यक्रम है विशेष विद्वानों का सत्कार समारंभ ये पहले लगभग दृष्टि जानते होंगे 20 साल पहले भारतीय विद्याभवन में शाम को होता था जादा। जादा हो मुझे भी बीस साल से ज्यादा हो गए होंगे मैं हमारे भी कुछ सहपाठी है यहाँ पे पूर्व मध्यमा या प्रारंभ में उनके हाथ से पारितोष मिला भी है मुझे बाद में कुछ समय से ट्रस्टियों के आग्रह से ये कार्यक्रम यहाँ पे आया और चल रहा है पिछले पांच छह साल से ही छह साल मुझे पूर्ण ना मालूम नहीं छह सात साल होंगे हुए होंगे तो विशेष ऐसी ऐसा निर्णय किया गया कि यह कार्यक्रम क्यों ना इस रूप में किया जाए कि वेद के जानने वाले सभी विद्वान आते हैं लेकिन एक कोई विशिष्ट विधान वयोवृद्ध रहे उसका सत्कार हो तो पिछले कुछ समय से वो सत्कार समारंभ हो रहा है गुरु पूर्णिमा के निमित्त मैं इतना ही कहूंगा कि जीवन मनुष्य जीवन भले आहार निद्रा भयमित नंच सामान्य में तत् तो ही नाराणाम यदि पशु और मनुष्यों में भिन्नता देखने जाए तो धर्मो हितेश्या मतिको विशेषाह धर्म ही विशेष और धर्म को नहीं जानता तो वह पशु और मनुष्य में अंतर नहीं जीवन उश्वल न बन जाए जीवन दिशाहीन न बन जाए जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह हर हमेशा विवेक बना रहे बुद्धि में इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी मार्गद्रष्टा की आवश्यकता रहती है चाहे वो माता पिता के रूप में और मैं तो यहां तक कहता हूं कि श्रीमद भागवत में महाभूत से गुरुओं की गणना की गई है उसके बारे में विशेष तो नहीं कहूंगा महाराजश्री का कपिलोपदेश कपिलाख्यान गुरु पूर्णिमा के निमित्त ही सत साहित्य प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित है और खास तौर पे मैंने तो ये देखा उसमें कि माता और किसके बीच में है संवाद वो माता और बेटे के बीच में संवाद है तो और भी महाराज जी के प्रवचनात्मक संग्रह हैं जैसे भागवत व्यंजन है भागवत सर्वस्व एकादश स्कंद महाराज श्री ने 24 जो गुरुओं की गणना है उसके बारे में चर्चा की है स्वयं पुस्तक से ही पढ़ें एक विशेष यहाँ पे उसी दिशा में एक ब्राह्मणों के लिए निवेदन है कि सत साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट की ओर से हर समय जो महाराज जी श्री के ऐसे उत्सव चलते हैं उसमें अनेक अनेक उनके प्रवचनात्मक जो संग्रह हैं उनका ग्रंथ प्रथम संस्करण द्वितीय ऐसे कई ग्रंथ हैं कई बार प्रकाशित हुए हैं तो इस बार महाराजश्री और उनके भक्तजनों ने ऐसा निर्णय किया है ब्राह्मण सत्कार में ब्राह्मणों के लिए जान देना कि आपको दक्षिणा के रूप में जो कवर दिया जाएगा उसके ऊपर एक सिक्का है और ब्राह्मणों को महाराजश्री के जो प्रवचनात्मक संग्रह है उसकी पुस्तक का लाभ मिले करके उसका उसकी कीमत एक सौ है। रूपया ब्राह्मण ध्यान देना ऐसा इस तरह से सिक्का रहेगा तो ये विशेष इस बात व्यवस्था की गई है कि इसमें जो यही कूपन है तो इस कूपन के माध्यम से महाराजा श्री का कोई भी साहित्य विपुल में जाकर के नौ से कितने समय 11 से 1 के बीच में इस कूपन से आप प्राप्त कर सकते हैं और आपको मालूम होगा कि भागवत के बारे में उपनिषदों के बारे में इतना साहित्य है तो इस बार ट्रस्टियों ने और प्रकाशन महाराज ने ऐसा निर्णय किया है कि प्रत्येक ब्राह्मण को लाभ मिले करके ये विशेष व्यवस्था है तो ये जो कवर है वो कूपन रूप में है आप कवर निकाल मत देना वही कवर रखना और उस कवर के माध्यम से ही आपको वो पुस्तक उपलब्ध होती है बस गुरु पूर्णिमा के निमित्त में इतना ही कहूंगा कि परिपूर्ण तो कोई नहीं है और जीवन में वही मार्गतृष्टा की आवश्यकता रहती है गुरु के बारे में तो हमारे संत वृंद बताएंगे लेकिन पुरुषोत्तम भगवान के चरण में कृष्णम वंदे जगद चरण में वंदन करते हुए मैं वारिम को विराम देता हूँ श्री सदगुरुदेव भगवान की पूजा के लिए हम सब यहां समुपस्थित हैं हमारे यहां शास्त्रों में दो प्रकार की संतानों का वर्णन है एक नाद संतान और दूसरी बिंदु संतान तो हम लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें हमारे आराध्य श्री सदगुरुदेव भगवान की दोनों परंपराएं देखने को मिलती हैं नाद परंपरा भी देखने को मिलती है और बिंदु परंपरा और जिन्हें ये दोनों सौभाग्य प्राप्त है नाद और बिंदु का जिनकी लेखनी से भी पता चलता है कि वह गुण जरूर अवतरित हो रहा है जिनकी कविता आप लोगों ने श्री ग्रीसभाई ड्रेसवाला के मुखार से श्रवण की ऐसे हमारे पूज भैया श्री सोमदत्त जी वह भी अपनी वाणी को पवित्र करेंगे इस पावन पवित्र महोत्सव पुर पर पूर्व पूर्णिमा पर श्री सोमदत्त भैया नारायण नारायण नारायण नारायण परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी के श्री चरण रविंदो में साष्टांग धमव प्रणाम पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम मंचस्थ संतविंद सबके चरणों में प्रणाम गिरीश भाई जी ने जो कविता पढ़ी वो हमारी नहीं थी और अच्छी थी प्यारी थी मधुसूदन भाई हमारे बैठे हैं बोले कि आज बोल नहीं पाएंगे तो वो चर्चा करते थे कि महाराष्ट्री का यहां टेप चलता है और महाराष्ट्री साक्षात यहां बोलते हैं ऐसा उनको लगता है तो मैं हमको उनकी ये बात अच्छी लगती है इसलिए हम ये बात उनकी बोल देते हैं यहां पे और ये जो गुरु तत्व है यही हमारे में बैठ के बोलता है आप गिनती कर लें नारायण पदभवम वशिष्ठम से या शंकरम शंकराचार्यम से एक परंपरा चल रही है एक ज्ञान का प्रवाह ऊपर से नीचे हमको सराबोर करता है कहीं ना कहीं हम उसकी कृतज्ञता मानते हैं वो कृतज्ञता ज्ञान की अगर हम न माने तो हमारा जीवन पशुवत हो जाएगा ये महाराष्ट्री का वाक्य है महाराष्ट्री एक और बोलते हैं हम उन्हीं की बात बताते हैं अपनी हमारी कोई बात ही नहीं है आप सृष्टि की कल्पना करें कि जब सृष्टि सबसे पहले पहले बनी तो वो कैसे बनी किसी के ज्ञान से बनी कि अज्ञान से बनी तो ज्ञान से बनी और वो यदि ज्ञान था तो कोई ज्ञानवान रहा होगा कि नहीं उस ईश्वर ने जो इस सृष्टि को बनाया वो ज्ञानवान था कि अज्ञानी था तो इस ज्ञान की परंपरा ये अपौरुषीय ज्ञान जिसका संवहन हम लोग कर रहे हैं एक से दूसरे को कितनी कितनी पीढ़ियां आ रही हैं और ये नमन हमारे ब्राह्मणों को ही नमन क्यों कर देते हैं लोग आप किसी डॉक्टर का पैर नहीं छूते आप किसी वकील का पैर नहीं छूते आप किसी थानेदार का पैर नहीं छूते आप दुकानदार का पैर नहीं छूते क्यों उसकी एक कीमत है उसकी फीस है वो फीस तय करके रखते हैं कि हम ये आपको परामर्श देंगे तो इतनी फीस लेंगे पर ब्राह्मणों के पास ऐसी कोई सूची नहीं है इसलिए ब्राह्मण प्रणम में है और ये परंपरा है हमारी ज्ञान बेचा नहीं जाता और आज उसी का सौदा होता है बड़ी बड़ी फीसें रख दी गई हम तो बस एक रेखांकित कर रहे हैं आज की जो विडंबना है हमारे समाज में और इसीलिए अब वो की कथा ले लीजिए प्रणाम करके ही लक्ष्मी ने उनको खुश कर दिया हमारे भागवत के आचार्य बैठे हैं यहां पे हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं साक्षात लक्ष्मी ब्राह्मण को खुश नहीं कर सकी प्रणाम के द्वारा केवल प्रणाम किया लक्ष्मी जो सर्व समर्थ है देने के लिए उसने एक ब्राह्मण को प्रणाम करके खुश कर लिया तो ऐसे हमारे भोले वाले ब्राह्मण लोग जिनको हम प्रणाम करके खुश करते हैं और वो वो हमसे लेते क्या हैं हमको जाते जाते भी आशीर्वाद देते जाते हैं तो ऐसे ऐसे आप लोगों को हम प्रणाम करते हैं महाराज श्री की तरफ मा, मा, और महाराज श्री का स्मरण से इस एक संस्मरण भी सुना देते हैं सुना भी होगा आप लोगों ने महाराज श्री से किसी ने पूछा कि गुरु क्यों करना चाहिए या गुरु क्यों बनाना चाहिए सबका स्वाभाविक प्रश्न आजकल सब लोग कर देते हैं तो महाराज श्री ने पूछा तुम ये पूछ क्यों रहे हो तो कहा कुछ जानने के लिए तो कहे बस गुरु इसीलिए बनाते हैं ऐसे महाराष्ट्री को हम प्रणाम करते हैं नारायण नारायण नारायण ब्यास पूजा के पारं पवित्र इस महोत्सव पर क्योंकि ब्यास जी महाराज की पूजा इस दिन से प्रारंभ हुई गुरुदेव के रूप में अभी आचार्य प्रवर से आपने सुना ही था जिन्होंने वेदों का विभाग किया तो ऐसे पावन पवित्र महोत्सव में यदि वेदत ध्वनि हो और वेदों का स्मरण हो तो जरूर उनकी आराधना हम लोगों की साधना फुलित होगी अभी हम लोगों ने विद्वत जनों से सामवेद का पाठ श्रवण किया था अब हम आहुत करते हैं उन विद्वानों को जो विद्वान अथर्वेद के जानकार हैं, अथर्वेद के मर्मज्ञ हैं अपनी मधुर ध्वनि से इस सारे के सारे वातावरण को वेद में करेंगे पूज्य विद्वज्जन जो अथर्वेद के विज्ञम प्रजजाधने दाके अमृतनाशंद वेदाजान सुनिदा जुद ते ब्रह्म लोके दुपरा पे दहरिपापर मे शोत युरीकम्यसिदह गगनं तस्दुपासी वेदर प्रोक्ष वेद प्रतिषि तस् प्रकृति लेद पर महेश तदेश भक्ता सज्ञान ब्रह्म यो वेद निहत गुहाया पर स्मे सर्वान्मा ब्रह्मण विपस्माद आकाशसंभो आकाश्वाय वारा अनेृथिवी पृथिव्याषद ओषेन्नापुर स वाएशपुरष विधजे तेदमे वसी अयम दक्षिण पक्ष इदं पक्ष अयमा इदंबुति ते भवदे अन्ना प्रजा प्रजाते प्रजा या का थ अन्न ने अथ न्यंजन दिभूस्वषधमुचतेम वेन्नवान्देन्ह्म भूताेस्मा सर्वषधमोच्यन्ना भूतान्यन वे अति भूताने तस्दत तेतस्मादरसम अन्यात्मा प्राणवज तोर्ण सामषिधे पुरुष विद तस्य अस्णये वशि पक्षः पक्ष अपनवोत्तर पक्ष आकाश आत्मा बोध भवदे श्लोक भव ग् गना गणपति गणपति गण गणपति गणपति गणपति गणपतिवामे हवामे गणपति गणपति गणपतिगु हवामे गणपतिगु हवामहे हवामे गणपति गणपतिगु हवामहे कवि कवगुम हवामे गणपति गणपतिगु हवामहे कवि गणपति गणापति हवामे कवि कविगु हवामहे हवामहे कवि कवीना कवीन कवि हवामे हवामे कवि कवीना कवि कवीना कवीना कवि कवि कवीना पमस्रवस्तम पवस््रवस्त कवि कवि कवना पमस्रवस्त कवीना पमस्रवस्म पवस्रवस्तम कवीना कवीना पमस्रवस्तम उपमस्रवस्तमितुपमस्रतम ज्येष्ठराज ब्रह्मणा ब्रह्मण जयतराजं जयतराज ब्रह्मणा ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मणा जयस्तराजंजराज ब्रह्मणा ज्येष्ठराजराज ब्रह्मणं ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मण ब्रह्मण ब्रह्मणस्पे पदे ब्रह्मण ब्रह्मण ब्रह्मण ब्रह्मणस्पे ब्रह्मणस्पे पदे ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आदे पद ब्रह्मणस्पत आत आपदे पत नो न आपदे पत आन आनो न आ न शृणव शृणव न आन शृणव न शणव शृणव न शणव रेवे रेब शृणव शृणवे शृणवन रोते रोते शृणवन शृणवन रोज बीद दिवे रोदेशीव शृणवन रोदे सीदेश सीदसी दो दिवे रोदी दसादन गुंसा दन गुंसे दिवे रोदेश दसादन जो दिव्य विज्योति त्रयंबकं सानकंसा सानम त्रयंबकं त्रयंबकं जजा हैकंत्रजा सुगंधिं सुगंध त्रयंबकं त्रयंबकं हैे सुगंध अंकमे सुगंधि सुगंधिं जजामहे जजामहे सुगंधि बस्वर्धन बुष्टिवर्धन सुगंधिं जजामहे जजामहे सुगंधि बस्वर्धन सुगंधिं बिवर्धन बुष्टिवर्धनम सुगंधिं सुगंधि बिवर्धन सुगंधि सुगंधि पुष्टिवर्धन मुष्टे वर्धनमेंगमुर्वाग बंधना बंधनावारगमर्वा ऋकमिव बंधनाव बंधना बंधना दिवे बंधना भ्रज्जा मृज्ज बंधना बंधना मृज्जा बंधना मृच्चारृचार बंदना बंधना ब्रच्चार मक्षेय मक्षेय भ्रच्चार बंदना बंधन मृज्जार्षे मृज्जारक्षेयक्षेय मृज्जार मृच्चारक्षेय मक्षेय मृज्चार मृच्चार मक्षेय मक्षेय मक्षेय मक्षेय मृता दृताक्षेय मक्षेय मृता नारायण नारायण नारायण हम सब लोगों ने इन विद्वानों से ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद का पाठ श्रवण किया अब हम आहुत करते हैं वैसे तो आप सब यहां जितने बैठे हुए हैं जानकार हैं। श्री प्रेमपुरी जी महाराज की ऐसी महिमा किस पावन पवित्र तीर्थ में जहां हम बैठ करके श्रवण कर रहे हैं ये उन्हीं की देन है यहां सेवा में संलग्न कई वर्षों तक सेवा में कर रहने के बाद जाकर के जो नई बंबई में अपना स्थान बनाया हमारे महाराज के नाम से धीरू मेहता वहां भी दैनिक सत्संग चलता है कोई न कोई संत आकर वे स्वाध्याय कराते हैं सत्संग चलता है और वह महाराज श्री के नाम से ही उन्होंने उस स्थान का सृजन किया है वहां पर हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज स्वामी श्री भूमात्मानंद जी सरस्वती जी महाराज इस समय सत्संग और स्वाध्याय करा रहे हैं मैंने आहूत किया कि आप भी आकर के अपनी अर्चा गुरुपूर्मा के पावन पवित्र महोत्सव पर करें जिससे हम लोगों को भी लाभ मिले स्वामी जी महाराज को शीघ्र कहीं जाना है इसलिए हम पहले आहूत कर रहे हैं पूज्य स्वामी जी महाराज को वह हम सब लोगों के सामने अपने भाव अभिव्यक्त करेंगे गुरूचरणों में हम सब लोगों को आशीर्वचन देंगे पूज्य स्वामी जी नमो ब्रह्दिभ्यो ब्रह्म विद्यासद्यो वंस ऋषिभ्यो महद्यो नमो गुरभ्योप्लवरि प्रज्ञन प्रत्यगो ब्रह्मस्मी ब्रह्मस्मी ओं भद्रम नो अतय मन शाति शांति शाति ओ शराचार्य केशवम पादरायण सूत्र भाष्य पतौ वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वर गुरराज मूर्तिद विभागि व्योम्याय दक्षिणाूर्त नम ओ ुनत् सह वी कह तेजस्वीतमस्तुषावि हरि मै भूमान सरस्वती श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज का शिष्य हूं अब मैं नवी मुंबई से यहां आपके सम्मुख श्री श्री श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज पूज्यपाद प्रेमपुरी महाराज की दया से यहां जे विराजमान जो संत महानुभावों के कृपा से और आप सब के संकल्प शक्ति से मैं आपके सम्मुख बैठा हूं आज परम पवित्र दिन है परम पावन दिन है क्योंकि आज आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा भी है और चंद्र पूर्ण रूप से विराजमान है चंद्रमा और आपका मन चंद्र का अधिष्ठान होने से आपका मन का अधिष्ठान देवदा चंद्र होने से आप सबका मन भी पूर्ण नहीं है और आज गुरु पूर्णिमा भी है आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा दिन है व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं या गुरु पूर्णिमा कहते हैं तो इन सब महान भावों को मंचस्थ महान भावों को महाराजों को मैं प्रणाम करके ये गुरुपूर्णिमा हम क्यों मनाते हैं गुरुपूर्णिमा गुरु पूर्णिमा का प्राशस्त या महिमा क्या है गुरुपूर्ण गुरुपूर्णिमा की महिमा ही गुरु की महिमा है इसलिए गुरु बिना ज्ञान न होय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षा पर ब्रह्म तस्म श्री गुरवे नम इस प्रकार हमारे सनातन धर्म का सांप्रदाय है कि गुरु ही ब्रह्मा ब्रह्मा जी का स्वरूप है विष्णु का स्वरूप है और महादेव का भी स्वरूप है और साक्षात ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा गुरु ही है इसलिए हमारा कल्याण के लिए विश्व के कल्याण के लिए गुरु की पूजा व्यास पूजा आवश्यक है देखिए गुरु का मतलब है अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने वाले मिटाने वाले तो कहते ना उकारो अंधकार से उकारो तक अंधकार निवर्तक गुरु रीत्य विधीयते तो गुरु शब्द का व्युत्पत्ति ऐसा महानुभावों ने किया है अज्ञान रूपी अंधकार को अंतकरण में से जो हटाते हैं मिटाते हैं इसका नाम है गुरु अच्छा अज्ञान रूपी अंधकार अंधकार मने अंधेरा जो अंधेरे में तकलीफ तो होता ही है तो अज्ञान में भी तकलीफ ही है सबसे ज्यादा हमको दुख किससे होता है आप थोड़ा सोचकर बताइए हमारी समस्या है दुख हमारी मुख्य समस्या क्या है दुख दुख का निवारण आत्यंतिक दुख निवृत्ति आनंद अवापतिश्चा यह शास्त्र का फल है मुख्य फल है तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति दुख निवृत्ति दुख के निवृत्ति कहा गया है लेकिन ये दुख किससे होता है सबसे बड़ा दुख देने वाला और दुख का कारण क्या है मृत्यु क्या है मृत्यु मरण अगर वास्तविक हकीकत की बात है वास्तव में देखा जाए तो मृत्यु भी दुख का हेतु नहीं है भय का हेतु नहीं है क्योंकि शास्त्र के अनुसार वेदांत शास्त्र के अनुसार मृत्यु भी जड़ है जड़ से आपको दुख कभी भी नहीं आ सकता है नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा इसलिए गुरु का उपदेश यही है आज गुरु की पूजा है गुरु पूर्णिमा है गुरु के उपदेश यह है तुम मृत्यु से डरो मत क्योंकि हे प्रिय दर्शन हे श्वेत के हे जीव तुम मृत्यु को भी डराने वाले है तुमको देखकर मृत्यु भी भाग जाता है ऐसा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है ये गुरु का उपदेश है सदगुरु का उपदेश है इसलिए मृत्यु से भी हमको ऐसा लगता है मृत्यु का डर जो है ना वो खतरनाक है मैं मरने वाला हूं ये प्रॉब्लम है हमारी समस्या क्या है मृत्यु नहीं है लेकिन मृत्यु का जो भय मृत्यु का जो डर है ना उससे हमारे अंतकरण में एक विपरीत वृत्ति पैदा होती है वो वृत्ति क्या है मैं मरने वाला हूं मैं संसारी हूं मैं यह परलोक गामी हूं मैं दुखी हूं करके अंतकरण में जो विपरीत वृत्ति, वृत्ति उससे हमको डर लगता है बस और ये तो वृत्ति वो सच्चा नहीं है इसका नाम ही विपरीत वृत्ति है विपरीत ज्ञान है उसको बाद कराने के लिए केवल एक एकमात्र तत्वमसी महावाक्य जन्य ज्ञान ही पर्याप्त है और वो तत्वमसी महावाक्य सुनाने वाले और समझाने वाले हिग्दर्शन कराने वाले श्री श्री श्री सदगुरुदेव महाराज है इसलिए हमारे जो अज्ञान रूपी अंधकार को बाध करने के लिए दूर करने के लिए मिटाने के लिए एक गुरु पूजा आवश्यक है इसलिए आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज पूर्णिमा भी पूर्ण है और आपका मन का अधिष्ठान देवता पूर्ण पूर्ण पूर, चं, चंद्र होने से कारण आपका मन भी पूर्ण है और उपदेश के कारण आप परम पूर्ण हो गया है यही गुरु पूर्णिमा का रहस्य है मैं अभी इन शुद्धों से मैं विराम लेता हूं क्यों मुझे नौ बजे उधर दादर पहुंचने का है मुझे माफ करना महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं आप सबको भी मैं शुभकामना देकर भलो सच्चिदानंद सदगुरु भगवान के बोलो श्री व्यास भगवान की बोलो श्री शंकराचार्य भगवान की बोलो श्री स्वामी प्रेमपुरी महाराज की बोलो श्री बो श्री श्रोत्रिय ब्रह्म निष्ठ अखंड जी महाराज की बोलो श्री श्रोत्र ब्रह्मिष्ठ दयानंद जी महाराज की सब संतन की नमः पार्वती पत हार हार महादेव तत्स अभी हम सब मिल करके ज्य स्वामी जी महाराज से श्रवण कर रहे थे कि परम आवश्यकता गुरुदेव की इसलिए कि जब तक वह महावाक्य का हमें श्रवण नहीं कराएंगे तब तक हमारा अज्ञान समाप्त नहीं होगा जिससे हमारा जीवन सुखमय बनेगा अज्ञान की निवृत्ति के बाद भी अब समम सुन रहे थे पूज्य स्वामी जी महाराज से अब हम प्रार्थना करेंगे जिनसे आप परिचित हैं मैं तो कई बार जब महाराज श्री के ग्रंथों का अध्ययन करता हूं तो हृदय भराता है मैं महाराज श्री की वाणी को महाराज श्री को तो मैं वंधन करता ही हूं और जिन लोगों ने उनकी वाणी को सुनकर के अंकित किया है मैं उन्हें भी बंधन करता हूं और जिनके अथिक परिश्रम से क्योंकि आज के समय तो विज्ञान बढ़ गया है यंत्र बढ़ गए हैं इस समय ग्रंथों को समाज के सामने सम्पस्थित करना सोरा सरल हो गया है जिस समय एक एक अक्षर एकत्रित करना पड़ता था उस अथक परिश्रम करके महाराज जिन्होंने ग्रंथों का संपादन करके हमें ग्रंथ दिए हैं पूज्य बाबा जी सच कहें महाराज श्री की वाणी ने हजारों को वक्ता बनाया है लाखों को वक्ता बनाया है आज भागवत के वक्ता कोई इस ऐसे नहीं होंगे जो महाराज श्री के ग्रंथों का अध्ययन करते हों गीता का अध्ययन करते हों, उपनिषद का अध्ययन करते हों। ये सब हमारी महाराज सी की जो मधुर वाणी है महाराज जी की उसी का ये चमत्कार है कि समाज में नए नए वक्ता रोज निकल रहे हैं और भागवत के वक्ता तो महाराज वृंदावन में बच्चों को बना दिया महाराज श्री के ग्रंथों ने छोटे छोटे बच्चों को भी हमको लगता है जिनको ककारा का बोध न हो वो भी कथाकार बन गए ये हमारे महाराज की वाणी का चमत्कार है और उन्हीं की वंश परंपरा में महाराज श्री की वंश परंपरा में जिनसे आप परिचित हैं पूज्य बाबा जी और महाराज श्री की गोद में बैठे महाराज श्री का कल मैं पूछ रहा था कि आप यहां विपुल में बैठते होंगे तो आपको बहुत स्मृतियां आती होंगी उनकी कैसे कैसे महाराज सी आपको लाड़ से प्यार से समझाते थे लिखवाते थे जिन्होंने सबका आनंद लिया है महारि का गोद का भी आनंद लिया है वाणी का भी आनंद लिया है स्नेह का भी आनंद लिया है ज्ञान का आनंद भी लिया है ऐसे पूज्य बाबा जी के चरणों में हम प्रार्थना करेंगे वह हमको सबको महारि की वाणी ही सुनाएंगे कारण क्या है हम लोगों के पास उनके अलावा तो कुछ है नहीं तो महारि की अर्चा हम उनकी वाणी के माध्यम से बाबा श्री के माध्यम से करेंगे पूज्य बाबा जैसी के चरणों में प्रार्थना हरिम जग्र तो दूरमोदय तेजो तथ ते दूरंगम ज्योति खा ज्योति ते जोती जोती मना शिव सकमस्तो बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज आज इतने विप्र चरणों में उपस्थित होकर के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ पूर्णता का अंश प्राप्त हो रहा है उस रत्नाकर का जो बड़ा भारी सिंधु है उसका हम भी एक रत्न तो नहीं एक बूंद होने की कल्पना मन में है क्योंकि जन्म को जाना नहीं और आपके बताए हुए ने जन्म जो है उस अंश का ही उस पूर्ण का ही एक अंश इस स्थूल को मान सकते हैं क्योंकि बिंदु और नाद की बात है तो ज्ञानांश तो सारा का सारा इन महापुरुषों के पास है लेकिन हमें जो स्थूलांश हमें प्राप्त हुआ है उसमें उस परंपरा के अनुसार ही प्राप्त हुआ और एक दिन वह था जब नामकरण हुआ एक दिन वह था जिस दिन उपनयन हुआ और वह परंपरा कुछ ऐसी विचित्र पूर्व से और पश्चात से विधि से और विधि के पालन से वह 24 वर्ष का संस्कार तीन घंटे में पूरा हो गया उपनयन हो गया यज्ञोपवीत हो गया वेदारम्भ हो गया आ? और फिर समावर्तन भी उस उतने ही समय में हो गया तो हमारे ख्याल से ये समावर्तित बिना वेदाध्ययन के आज पूरा समाज ही है और जो हमारे पुरुषार्थ की व्याख्या है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है वो उलट गया वह धर्म और मोक्ष दो भाग उसका जो है खंडित हो गया और प्रमुखता रह गई अर्थ की और काम की अर्थ की उपलब्धि हमारा लक्ष्य है ज्ञान वेद हमारा जो है उसका लक्ष्य ज्ञान था और आज का अध्ययन जो है उसका लक्ष्य अर्थ है तो धर्म नियंत्रित अर्थ था लेकिन आज अर्थ नियंत्रित धर्म है पहले धर्म नियंत्रित काम था आज काम नियंत्रित जो है धर्म है उनके परिभाषाएं बदल रही हैं वेशभूषा बदल रही है खान पान बदल रहा है तो उसके अनुसार आप में हम में भी अंतर तो थोड़ा आता जाएगा लेकिन जो हमारा सनातन जो हमारा अक्षुण ज्ञान है ज्ञान राशि जिससे पैदा होती है कर्म का ज्ञान हमें किसने दिया वेद ने भक्ति का ज्ञान हमको किसने दिया वेद ने और ज्ञान का बीज जो है किसने बोया ज्ञान ने और वेद का नाम ही ज्ञान है और अंधकार तो सूर्य का स्वरूप है प्रकाश के आते ही उसका विनाश हो जाता है ज्ञानांजन सला क्या गोस्वामी जी का है उन्होंने किया और जब तक ज्ञान का आरंभ नहीं होता है, तब तक दादुर ध्वनि सुनी क्या है? बट्ट क्या है दादुर ध्वनि बट क्या है दादुर ध्वनि चाहू और सुहाई हाँ वेद पढ़ वेद पढ़े जन जनु बटु समुदाय तो आज बटु समुदाय तक वो दादुर ध्वनि नहीं है आज हमारे वेद पाठियों तक भी वह दादुर ध्वनि ही रह गया आप नाराज नहीं होना मेरा कोई उसपे आक्षेप विक्षेप नहीं है हमारे यहाँ तो मांडुक्य श्रुति है मांडुक्य हमारा ऋषि है मांडुक्य आप कभी उस पर विचार करेंगे देखेंगे तो आप उस मांडुक्य उपनिषद की व्याख्या महाराष्ट्र द्वारा जो की हुई है उसको आप एक बार यदि उस दिशा में आपको प्रविष्ट होने का यदि अवसर मिले क्योंकि कर्मकांड से हम आप ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं हाँ। श्रद्धा का बीज हम बोते हैं भक्तों में जजमानों में लेकिन श्रद्धा का बीज हमारा थोड़ा शिथिल हो गया और उस शिथिलता का परिणाम है कि हमारे बच्चे उस शिक्षा की ओर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि अर्थार्जन जो है वह दूसरी दिशा में चला गया ज्ञान नहीं उसने उस विज्ञान को पकड़ लिया और वो विज्ञान की परिभाषा भी आज बदल गई हमारा वेद का हमारा गीता का में ज्ञा, ज्ञान क्या विज्ञान सहितम ज्ञानम जो था वह विज्ञान छूट गया वह हमारा विशिष्ट ज्ञान रह गया और आज के विज्ञान में जबकि उस आज के विज्ञान का भी मूल आपके वेद के पास मौजूद है और हमारे जो उसके विज्ञ विद्वान हैं पंडित हैं उसको आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं <coughs> मम्मा टुब्बट मैधर उनकी व्याख्याओं के साथ जो है आप वेद का थोड़ा थोड़ा कुछ मंत्रों का हम नहीं कहते क्योंकि वेदों का अध्ययन वेदों की संगीताओं का कितनी संगीताओं का लोप हो चुका है लेकिन कुछ तो आपने सुरक्षित रखा देश में हजार पांच सौ ऐसे विद्वान मौजूद हैं हमारे सभी वेदों के विज्ञ यहां विराजमान हैं लेकिन सब के सब आंशिक ही तो हैं तो हम पूर्णिमा मनाने जा रहे हैं हम थोड़ा पूर्णिता की ओर अग्रसर होने की भी यदि चेष्टा करें और नहीं अपना जीवन नहीं दे सके तो यदि बच्चों में वह संस्कार हम डाल सके हाँ। तो ये आषाढ़ जो है यह इसके पूर्व शुष्क है क्या है बसंत, बसंतो सज आज आजम ग्रीष्म शरद धावी ही तो ग्रीष्म क्या है सूखी लकड़ी सूखी लकड़ी ही तो जलेगी यज्ञशाला में सूखी लकड़ी यज्ञ में जलेगी और घी तो वसंत होगा वसंत बसंतो से और शरद हवी ही तो वो क्या है वो मूल मूल की ओर आपको संकेत कर रहा है कि यह यह अग्नि की ज्वाला जो है बिना जल, बिना जल की वर्षा के ये शांत नहीं होगी और जल की वर्षा कब होगी जबकि दादूर ध्वनि सुनाई पड़ेगी आज के विज्ञान के कारण आज के वैज्ञानिक रसायनों रशा, के प्रयोग से वह दादूर ध्वनि भी मर चुकी है और वह दादूर ध्वनि को भी जीवित रखने के लिए आप लोग सक्षम हैं आप ही प्राणवान हैं उसमें जो है जीवन दान कर सकते हैं तो ऐसे बटु समुदाय को तो आप प्रगति कीजिए पैदा ही कीजिए कि कम से कम सारे देश में वह दादर ध्वनि तो कम से कम गूंजे हाँ। और अर्थ के लिए मैदर आ जाएंगे उब्बट आ जाएंगे हाँ। और वह पूर्णता ओर हमको अग्रसर करेंगे भगवान व्यास ने बंटवारा क्यों किया इसलिए कि थोड़ा थोड़ा स्वल्प स्वल्प अंश होने पर वह बंट करके भी कुछ न कुछ आप लोगों के पास रहेगा हमारे ऋषियों महर्षियों कम से कम आज आप गोत्र का नाम तो अपने जानते हैं वह कोई एक ऋषि हुआ है न और वह ऋषि जो हुआ है वह हमारा आदि गुरु है कि नहीं है और उस परंपरा को हम आज संजोए चले जा रहे हैं भले हम उसके जीवन से परिचित नहीं है उसके संस्कारों से परिचित नहीं है लेकिन हम नाम को आज भी जीवित रखे हुए आपका प्रवर क्या है हमारे ख्याल से गोत्र जान प्यारी तो है लेकिन प्रवरों का ज्ञान नहीं है प्रवरों का हमारा समूह क्या है ऋषियों का क्या है त्रिप्रवर क्या है पंच प्रोवर क्या है हम बिल्कुल भूलते जा रहे हैं और वह संस्कार आप समर्थ हैं आप डालने में समर्थ हैं लेकिन हमारी जड़ में जो संग्रह नहीं था जो हमारा परिग्रह नहीं था उस संग्रह ने उस परिग्रह ने उस अर्थ ने हमको अपनी तरफ आकर्षित किया और धर्म से हम च्युति हुए और मोक्ष का तो नाम ही मत लीजिए और ये आता कब है जब अर्थ जो है परेशान करता है अर्थ जो है काम की ओर ले जाता है और जो काम सत्यानाश की ओर ले जाता है तब हम धर्म की ओर उन्मुख होते हैं और जब धर्म की ओर हम उन्मुख होते हैं तो मोक्ष की कामना भी वहां फिर सजीव होती है और यह पूर्णता का रूप यहां इस काम नगरी में इस अर्थ नगरी में हमारे परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुदी जी महाराज ने उस प्रेम को उस अर्थ के प्रेम को परमार्थ के प्रेम की ओर जो है प्रेरित किया और प्रेरित किया तो उसका परिणाम हुआ कि यहां स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ और उन्होंने अखंड अखंड आनंद की ओर आपको अग्रसर किया और वो आए कहां से उन्होंने पूर्णानंद जी की प्राप्ति की पूर्णानंद तीर्थ की प्राप्ति के बाद हा? तब आपके नगरी में आए और उन्होंने कर्म भक्ति और ज्ञान तीनों की श्रृंखला का उपदेश यहाँ किया मैंने उन प्रेमपुरी जी महाराज के साथ बैठकर के भोजन भी किया है उनकी प्रीति प्राप्त की है उनके उनके यहाँ महाराज जी के साथ रहा हूं वहां मैंने कुछ लिखा पढ़ा भी है महाराज जी बोलते थे मैं लिखता था निगम चिंतन नाम का एक ग्रंथ है वो आपके लिए उपयोगी होगा पता नहीं मैं नहीं कह सकता कि इस समय उपलब्ध है कि नहीं है लेकिन आप जो मंत्र बोल रहे हैं उन मंत्रों के अर्थ उन मंत्रों की व्याख्या उसमें जो टीकाकारों हमारे भाष्यकारों ने सनातन के भाष्यकारों ने क्योंकि व्याख्याकार भी उसके बाहर के विदेशी भी निकले देशी भी निकले और उन्होंने कुछ का कुछ अर्थ किया लेकिन हमारे आचार्य जो हैं उनके द्वारा जो संपादित हुआ है वह अर्थ कुछ मंत्रों का कुछ स्वच्छ आदि का कुछ सूक्तों का उसमें काफी संग्रह है और यदि आप लाभ उठा सकें तो आप उप, उस उपनिषद विद्या की ओर भी हमारा पूर्व मीमांसा हमारा उत्तर मीमांसा दोनों भाग बिल्कुल अलग अलग हैं हम पूर्व पूर्व तरीके अभी सीमित है हमको उत्तर तक भी जाना है हमको हम पूर्ण नहीं है हम अध्ययनशील हैं हम अध्याय में है अधिमाने अधिमाने पूर्णता पूर्णता की ओर चलना माने अध्ययन और पूर्णता की प्राप्ति माने अध्या है और और उन पूर्णता को पढ़ाने का नाम अध्यापन तो आप अध्यापन में समर्थ हैं आप पूर्णता की ओर बढ़ रहे हैं और पूर्ण विज्ञान की ओर बढ़ने के लिए हमारे जो विरक्त हैं संत हैं वे सब मौजूद हैं मिल रहे हैं देश में एक गुरु नहीं आज हजारों गुरु मौजूद हैं उसमें कोई न कोई आपके गुरु योग्य होने लायक कोई न कोई होंगे आप उनसे भी प्राप्त करें आप लोग तो गुरुजन ही हैं यहां सभी समुपस्थित अपने अपने गुरुजनों को आप प्रणाम करें मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं और जो उन्होंने प्रेरित किया मैं कुछ बोल गया नमो नमो हरि विर्पण दृश्यमन नदिरील्यं निजातर्गत पश्यमया बहिवो भूत्रया यह कुरुते क्षात्कुते प्रबोद स्वात्मा दस्म श्रीगुरमूर्त नमीदक्षिणा सदगुर सदगुणार ध्यानगम्यं निरंजन अखंड पदम वै भू भूयो नम परमादरणी प्रातस्वरणी अनंतश्री समलंकृत परमाराध्य श्री महाराजा श्री के श्री सद्गुरुदेव भगवान के एवं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणारविन्दों में खोटीशाह वंदन आज इस गुरू पूर्णिमा के पावन पवित्र महोत्सव के अध्यक्ष पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में वंदन करता हूं परमादरणी पूज्य बाबा जी महाराज परमादरणी पूज्य श्री मसूदन जी शुक्लाजी महाराज पूज्य विद्वत विद्वत्वृन्द गुरूचरणानुरागी भक्तवृंद एवं मातृशक्ति आप सभी भी हमारे सांरे सलों ने सरकार के ही अनेकनेक आकारों में विराजमान हैं ये संपूर्ण आकृतियां अपने नंदनंदन की ही निहार करके आप सब के भी पावन चरणों में मैं कोठीशाह वंदन करता हूं आज प्रातःकाल जब निद्रा टूटी तो मैं तो रोज ही महाराजा श्री के ही गोद में सर रखकर सोता हूं उनके अतिरिक्त कोई संबल भी नहीं है जगने के बाद पहले आराध्य सदगुरुदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद स्मृति आई कि आज तो गुरु पूर्णिमा है तो मैं चिंतन करने लगा कि सबसे पहले गुरु हमारे कौन है जिन जिन गुरुजनों ने हमें कुछ न कुछ दिया है उन सबको वंदन करें तो देखा जाए शब्द का बोध कराने वाली पिता की पहचान कराने वाली प्रथम गुरु तो माही है अगर ने शब्द का बोध न कराया होता और पिता की पहचान न कराई होती तो पिता के समीप रहकर हम पिता को पहचान नहीं पाते इसलिए पहले तो उनको वंदन किया स्मृति जैसे जैसे आती गई तो बाद में जिनसे लघुकोमदी पढ़ी तर्कसंग्रह पढ़ा ग्रह शांति पढ़ी ये जितने ग्रंथ जिन जिन विद्वानों से हमने पढ़ा सबको वंदन किया किसी से कोई ग्रंथ पढ़ा है तो किसी से पंचदशी पढ़ी तो किसी से ब्रह्मसूत्र पढ़ा तो किसी से गीता पढ़ी जितने की स्मृति आ सकी सबका स्मरण करके मानस में वंदन किया और बाद में जिनकी याद नहीं आई तो मुझे लगा कि अब सब एक में ही समाहित है चिंतन करने लगा कि जिन जिनों ने हमें कुछ भी ज्ञान दिया है वह सब हमारे वंदनीय हैं। विध्वंजन उन सब को अपने आराध्य श्री महाराजस के अंतर्गत ही देख करके उनमें ही समाहित देखकर महाराज श्री को पुनः वंदन किया सच में इस तिथि की बहुत महिमा है आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा मेरी दृष्टि से राम जन्म की अपेक्षा जिस दिन हम रामनवमी मनाते हैं कृष्ण जन्म मनाते हैं हमको तो इन सब तिथियों से ज्यादा महत्वपूर्ण तिथि इस गुरु पूर्णिमा की तिथि लगती है आप कहोगे कैसे अगर गुरु का अनुग्रह न होता तो क्या हम राम को पहचान सकते कृष्ण का जन्म उत्सव मना सकते तो ये सब अनुग्रह तो आराध्य गुरुदेव का ही है सच में परमात्मा समीप खड़ा हो और यदि गुरु अनुग्रह न करें तो हम परमात्मा को भी पहचान नहीं सकते और लगता है इसी भाव को लेकर के हमारे संत प्रवर्षी तुलसीदास जी महाराज ने मंगलाचरण जहां प्रारंभ किया मानस में तो पहले श्रद्धा विश्वास के स्वरूप भगवान आशुतोष शंकर माम्बा जगदंबा भगवती को वंदन करते हैं क्योंकि जिनकी कृपा से ही अंतकरण में विराजमान परमात्मा का दीदार हो सकेगा और बाद में बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिनम बड़ा सुंदर प्रयोग किया है ये शंकर शब्द भी है तो शिव के लिए ही यहां शंकर जो सम्यक प्रकार से हमारा कल्याण करे शंकर होती वही तो शंकर है और मुझे तो ऐसा लगता है कि सम्यक प्रकार से यदि कोई हमारा कल्याण कर सकता है तो सदगुरुदेव ही कर सकते हैं आप बुरा मत मानिएगा मैंने बहुत प्रयास करके निस्वार्थ प्रेम करने का बहुत अथक परिश्रम किया कि किसी से यदि प्रेम करेंगे तो स्वार्थ विहीन करेंगे किंतु मैं असफल रहा एक दो वर्ष तक निस्वार्थ रहा फिर वह स्वार्थ पूर्ण हो गया स्वार्थ समा गया जैसे प्रेम की यदि चर्चा की जाए तो निस्वार्थ प्रेम करने में मां का नाम अग्रगण रखना पड़ेगा निस्वार्थ प्रेम की पंक्ति में मां को अग्रगण बैठाना पड़ेगा किंतु समय बीतने पर उस मां के मानस में भी पुत्र से सम्मान सुविधा स्नेह की कामना होती है कि नहीं सकाम बन जाएगा किंतु एकमात्र ऐसे सदगुरुदेव हैं जो जिनका निष्काम प्रेम है जिसमें स्वार्थ की कहीं गंध भी नहीं है और हम उनको दे भी क्या सकेंगे जो बोधमय हैं उनको हम दे भी क्या सकेंगे वह अहेतुक प्रेम करने वाले हम तो कई बार हम चैत्र मानस का पाठ करते हैं तो हमको बाबा की वो पंक्ति हृदय को छू जाती है ये पंक्ति कागभुसुंड जी महाराज ने कही कि एक पीड़ा हमारे जीवन में कभी नहीं भूलेगी हमसे एक सूल मुझे दुख देता रहेगा कौन सा सूल देता रहेगा दुख तुम्हें बोले जिन गुरुदेव का मैंने कई बार अपमान किया कई बार उपेक्षा की किंतु तो उन्होंने कभी हमारा अकल्याण नहीं चाहा गुरुकर कोमल सील स्वभाव और हम लोग तो पता नहीं आज तो हम कई विद्वानों की स्मृति करके हृदय भराया हमारा तो लड़कपन के कारण अपमान भी कर जाते थे कई बार गुरुजनों का मुझे स्मरण है प्रथमा का विद्यार्थी था कक्षा आठ का प्रथमा का संस्कृत में और जो हमें पढ़ाते थे तर्क संग्रह गुरुपूर्ण लघुकोमदी वो बिहार का शरीर था उनका मैं गांव का बालक पहले पहले स्कूल गया हूं हॉस्टल में वहां छात्रावास में रह रहा हूं मुझे पता भी नहीं था कि कोई अप्रैल फुल या फूल अप्रैल मनाते हैं क्या नाम होता है पता नहीं आप लोग जान जाना हमारे चतुर विद्यार्थी ने कहा कि गुरुजी से कह के आओ कि टेलीफोन आया है गुरु मां मर गई है अब मैं तो उस विषय को जानता भी नहीं था कि सचमुच मैंने कहा कि हुआ होगा मैंने जाकर के वो गुरुदेव को बंदन किया जो बिहार के थे पढ़ाते थे गुरुजी गुरुजी क्या हुआ टेलीफोन आया है माताजी का शरीर पूरा हो गया अब महाराज वो तो तुरंत अपना सब सामान बांधे स्वपाकी थे स्वयं भोजन बनाकर खाने वाले एक धोती पहनते थे केवल सिला वस्त्र नहीं पहनते थे दूसरे का छुआ पानी नहीं पीते थे और महाराज तुरंत उन्होंने सब सामान बांधा मैं ही उठा करके बस पर ले गया बस की प्रतीक्षा कर रहे थे तब तक एक शास्त्री जी ने आकर के कहा वो प्रधानाचार्य थे उस विद्यालय के आकर के कहा कि बच्चों ने तुम्हारे साथ मजाक की इतनी खतरनाक मजाक उन्होंने हमको बुलाया और पीटा भी कैसे पीटा वो हम बताएंगे नहीं आपको लोटों से मारा लोटा रखते थे हाथ में और पैरों से भी मारा और कहा डांट करके कहा कि ऐसे मजाक करते हैं कभी और बाद में मैं तो डर गया उनके पास ही नहीं जाता था पढ़ाई भी छोड़ दी उनके पास ही नहीं जाता था कि लकोमदी हमारी पूरी हो गई एक दिन उन्होंने बुलाया और बुलाकर बहुत प्यार से जो अपने हाथ से भोजन बनाया था वो कराया और कहा गुरुजनों से मजाक थोड़ी करते हैं और पुनः वही प्रेम पुनः वही स्नेह वही सौहार्द यही तो गुरु का कोमल हृदय है तो इन गुरुजनों का जब स्मरण करने लगे तो हृदय भराया और अश्माचार्य पर्यंतम जिनकी परंपरा तक मैं पहुंचा वहां तक स्मरण किया बाद में अपने कहा अब सब इन्हीं में समाहित है तो नारायण गुरु की महिमा तो बहुत अनंत है इसलिए अब की बार तो प्रवचन का विषय ही मैंने श्रीमद् भागवत में गुरु तत्व जो 22 तारीख से चालू किया इकतीस तारीख तक यह चलेगा प्रसंग उसमें क्रम से हम चिंतन कर रहे हैं कहां कहां गुरुजनों की कैसी कैसी करुणा वर्षी है जीव पर आप लोग विद्वानों के माध्यम से सुनते हैं गुरु का स्वरूप क्या है गू अंधकार रोस्ती रू शबद निरोधकः अंधकार निरोधत्वाद् गुरु रित्य विधीय बंधुओं आप नाराज मत होइएगा जितने भी दुख हैं हमें आदि व्यादि वियोग जन्म मरण ये सब जितने दुख हैं सारे के सारे दुख अज्ञान जन्य ही है समझी जन्य है मूढ़ता का प्रतीक है आप भागवत पढ़िएगा तो पता चलेगा भागवत में हमारे जीवन गोविंद ने एकादश स्कंद में श्री उद्धव को भिक्षुक गीत सुनाया उन्होंने महाराज एक एक जो भिक्षुक हमारे विद्वजन वो महाराज जो सन्यास ले लिया जिन्होंने उज्जैन के रहने वाले महापुरुष वह जब दुख का चिंतन करते हैं कि दुख देने वाला कौन तो सबको काटते हैं नायम जनो सुख महाराज ये मन भी नहीं सुख दुख का हेतु देवता भी नहीं ग्रह भी नहीं कर्म भी नहीं काल भी नहीं स्वभाव भी नहीं सबको काटते हैं और बाद में कहते हैं मन परम कारण मां मनंती या सुख दुख का कारण केवल मन है और ये कैसे निवृत्त हो इसका भी लक्षण वहां भगवान ने सुनाया है तो यदि हमें अनंत सुख चाहिए वैसे अनंत सुख की ही प्यास है सब लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी दुख ना आए कभी अशांति ना आए कभी पीड़ा ना आए कभी बिछोह ना आए कभी अपमान ना आए तो ये जो हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये जो कभी ना आए कभी ना नाय की भावना है इसका स्टाप कब होगा इसका कब रुकेगा ये जब गुरुदेव की कृपा होगी तब हमको तो महाराज महाराषि कहां से कब कैसे गुरुदेव कृपा कर जाते हैं मुझे पता नहीं चलता कल मैं कोई चर्चा कर रहा था कि अमुक ऐसा बोलेगा अमुक ऐसा बोलेगा तो हमारे पूज सोम भैया ने एक बड़ी मधुर बात कही हमको इतना आनंद आया रात्रि में मैं लेट कर चिंतन करने लगा हमने कहा वो भैया नहीं महाराज जी बोल रहे थे तो भैया ने कहा कि तुमने तो सब ये संन्यास ले लिया वहां आनंद वृंदावन में जब सब को छोड़ दिया तो आप को चर्चा करते हो कि ये कहेगा ये कहेगा ये देखिए सूत्र सूत्र में मुझे लगा बात तो बिल्कुल सही है यहां सब को छोड़ के बैठ करके भी अब चर्चा हो मनस में यह आए कि ये कोई कहेगा ये कोई कहेगा उन्होंने कहा जिसको जो कहना हो कहने दो आप तो आनंद में रहो ये देखो ये तो यही गुरु कृपा है और मुझे तो ऐसा लगता है आप लोगों का अनुभव क्या है यह तो मैं नहीं कह सकता मैं अपना अनुभव कहता हूं मुझे तो लगता है कि गुरु की कृपा बरस रही है बरस रही है बरस रही है कृपा होगी नहीं बरस रही है बस केवल आवश्यकता पात्र बनने की है जिस दिन हम पात्र बन जाएंगे उस दिन कृपा का अनुभव होने लगेगा तो पात्र हम यदि बन जाए तो बस काम बन जाए तो इस गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र उत्सव में महोत्सव में हम आराध्य श्री सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं अब पता नहीं हमें राम माफ करें कृष्ण माफ करें और श्री हनुमान जी महाराज माफ करें जितने देवी देवता हैं सब माफ करें अब हमारी दशा तो कुछ पता नहीं कुछ दिन से ऐसी होती जा रही है मैं चाहता नहीं हूं क्योंकि बचपन से कर्मकांड में लगा रहा आराधन अनु अनुष्ठान मंत्र जप में लगा रहा किंतु पता नहीं सबसे अनक अकस्मात वैराग्य क्या कहें छूटता जा रहा है और यदि अब कोई राम रामकृष्ण शिव शक्ति हमको नजर आते हैं तो हमारे गुरुदेव के रूप में ही नजर आते हैं मुझे लगता है कोई कोई भी क्यों ना हो यदि अब कुछ मिलना है तो इन्हीं से मिले इन्हीं के रूप में मिले और दूसरे के रूप में अब नहीं चाहिए केवल एक निष्ठ वृत्ति बनी रहे बस उनके चरणों में हमारी हम पात्र बने कि उनकी कृपा को हम पचा सकें हम पात्र बने कि उनकी कृपा को हम पचा सकें और सच में ध्यान दीजिएगा आप सब ये गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म ब्रह्म तस्मई श्री गुरुवे नमः इसका जो हम पाठ करते हैं गुनगुनाते हैं तो ब्रह्मा बनकर के संसार का सृजन गुरु गुरुदेव नहीं करेंगे विष्णु बनकर के आपके संसार की रक्षा सुरक्षा नहीं करेंगे और संहार विषु बनकर के संसार का नहीं करेंगे वह गुरुदेव जैसे परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर सृष्टि का सृजन पालन संहार करते हैं वैसे हमारे आराध्य गुरुदेव हमारे अंतकर्ड में बैठ करके हमारी दृष्टि का महाराज उद्धार करते हैं गुरु सृष्टि नहीं सुधारते दृष्टि सुधार देते और यदि दृष्टि सुधर जाए तो सृष्टि तो अपने आप सुधर जाएगी यदा दृष्टि तदा सृष्टि वेदांत में तो एक दृष्टि सृष्टि है इसलिए महाराज देखो गुरुदेव ने ऐसी दृष्टि सुधारी तुलसीदास जी महाराज की कि वह जिधर देखते हैं उधर वो ही वो नजर आता है जित देखूं देखू मई है ये गोपियों की दृष्टि है और गुरुदेव ने ऐसी दृष्टि सुधारी सी आराम में सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी ये दृष्टि का ही तो कमाल है भले बने हो तुम्बकनाथ ये दृष्टि का ही तो कमाल है सृष्टि चाहे कैसी बने और बिगड़ती रहे गुरुदेव ऐसी कृपा करें कि हमारी दृष्टि मधुर हो जाए जिधर देखूं उधर वो ही वो नजर आए जित देखूं तित तो श्यामयी है यह दृष्टि हमको आराध्य गुरुदेव की कृपा से मिले गुरु पूर्णिमा में पूजन करने के बाद कामना युक्त व्यक्ति कोई न कोई पूजा के बाद अपनी प्रार्थना भी तो करता है तो हमारी प्रार्थना यही है कि हमारी पूजा स्वीकार हो और आशीर्वाद मिले उनका कि दृष्टि मधुमेय हो रसमय हो आनंदमय हो इसी प्रार्थना के साथ या उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणार में समर्पित करता हुआ उन्हीं की प्रेम की याचना हमारी मति हमारी रति हमारी गति बस उन्हीं के चिंतन में लगी रहे उन्हीं में डूबी रहे इसी प्रार्थना के साथ इस वाणी को उनके चरणों में समर्पित हम सब बड़े भाग्यशाली हैं विद्वजन जाना विद्वजन परिश्रम विद्वान ही विद्वानों के परिश्रम को जान सकता है दूसरा कौन जानेगा तो हमारे महाराज महाराजश्री जैसा विद्वान तो क्या कहें? एक बार मैंने कह दिया भूतों न भविष्यती तो एक माताजी ने टिप्पणी कर दी बोले ऐसे मत बोलना भूतो न भविष्यती आप कहो दोबारा महाराज जी आएंगे और दोबारा महाराज हम लोगों को आनंद देंगे ये क्यों कहते हो तो हमारे मान जी महाराज बोले आएंगे नहीं गए कहां हैं अरे आएंगे तब जो गए होंगे क्योंकि वह नित्यम शब्द बंदे बोधमयम नित्यम अगर नित्य महाराज उनको मरने वाला आप मानोगे जाने वाला मानोगे तो नित्य शब्द का अर्थ करोगे क्या वो आने जाने वाले हैं ही नहीं भले ही शरीर न दिखे यहां किन्तु हारा जैसे विद्वान हमारे जानते हैं आकार कहीं होता है यदि उसका लोभ कर दिया जाए यहां तो यस बना देते खंडाकारों भी चंपा पुष्प न्याय न खंडाकारों भी जाए वहां सुगंध बनी रहती है भले पुष्प वहां से हट गया है किंतु उसकी सुवास तो बनी है तो भले शरीर से नहीं है किंतु उनकी वाणी की सुवास तो अभी यहां है ही और वाणी की सुवास जैसे हमारे श्री मसूदन जी तिजोरी वाला कहते यहां और रोज सत्संग महाराज जी का होता है और रोज विराजमान है कहीं गए ही नहीं है तो निश्चित रूप सेवा वह है तो मैं निवेदन कर रहा था महाराष्ट्री विद्वान थे वो तो विद्या में ही थे और जनों के परिश्रम का वह कैसे सम्मान करते थे एक एक गुरुजनों का नाम लेते थे और उन्हीं की यह परंपरा है जो हम यहां विद्वानों की पूजा करते हैं उनका सम्मान करते हैं अब की बार महाराषि की प्रेरणा से इन विद्वानों का यहां सम्मान तो हो ही रहा है इनमें से वयोवृद्ध हमारे जो विद्वान हैं हमारे आचार्य प्रभि विश्वनाथ जी महाराज ने जिनका नाम दिया और मैंने पूछा कि क्या उम्र है उनकी तो बताया और ऐसे ऐसे है तो हमने तुरंत कहा कि जरूर इनको बुलाओ तो आपके सामने बैठे हैं हमारे पूजश्री मसूदन जी शुक्ला जी महाराज जिन्होंने कई वर्षों से यहां बम्बई में कर्मकांड की पूजा आराधना अभी तो रास्ते में हमको पता भी नहीं था वहां प्रेमपुरी में विपुल में पहुंचे तो मैं पहचानता नहीं था तो रास्ते में जब हमको आचार्य जी ने बताया तो हमने कहा पहले बता तो देते हमको तो बताया यहां महाराज जी के यहां कई वर्षों तक पूजा कराई है तो आज ऐसे विद्वान पूज्य पंडित जी महाराज का यहाँ विशेष सम्मान हमारे ट्रस्ट के माध्यम से होगा और हमारे जो ट्रस्टीगण है सच्चाइत प्रकाशन ट्रस्ट के महाराज सी के सेवक हम लोग तो ट्रस्टियों की अपेक्षा सेवकों को ज्यादा क्योंकि सेवक ही ट्रस्टी है तो सब हमारे महाराज श्री के जो सेवक हैं हमारे पूज्य श्री ललित भाई और पूज्य सूर्यवाला जी ये सब लोग उठेंगे और उठकर पूज्य पंडित जी का सम्मान करेंगे और उनको विशेष सम्मान दिया जाएगा पूज्य पंडित जी को महाराज श्री के ग्रंथ भी हैं प्रसाद भी है और माल्यार्पण करके उनको साल भी उड़ाएंगे हमारे पूज्य पंडित जी भी साथ में रहेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि दो वाक्य के पूज्य पंडित जी हम सबको बोले उसके बाद अध्यक्षी भाषण पूज्य महाराज जी का होगा आप चिंता मत कीजिएगा समय तो सरकता ही रहता है और उसका सरकने का काम है तो थोड़ी देर यदि हम लेट भी हो जाएं तो घबराने की बात नहीं है पहले पूज्य पंडित जी का सम्मान उसके बाद पंडित जी दो वाक्य बोलेंगे भी और उसके बाद हमारे महाराज श्री जो आज के अध्यक्ष हैं वह अपना आशीर्वचन देंगे पूज्य पंडित जी का सम्मान गुरु परब्रह्मा तस्म श्री गुरव नमः हरम हरि हरिश्चंद्र हनुम् हलायुधम पंचहकार स्मरेतीयम घोरसनम शर्वीर्थ मयि माता शर्वो पिता मातरं पितरं तस्म वो नमो नमः नम और उनकी महिमा आप बहुत अंतर्मुख होकर के छुड़े गुरुजी के सान्निध्य में और फ्रेमपुरी महाराज के सान्निध्य में मुझे लाभ बैठने का सुनने का और जीवन में आचरण करने का मिला आप प्रेमपुरी में प्रवेश करते हैं तब जो द्वार है उनका खात्मुहूर्त होने जा रहा था और स्वामी भी पधारे हुए थे उनके सानिध्य में खात्मुहूर्त करने का भी मुझे एक उम्मीद अपने यहां जो चौक बना हुआ है उस समय भी हमारे ट्रस्टीगणों ने कहा कि तुम्हारे हाथ से होवे अच्छा तू तुम इस तरह से वर्ता करते हो कि तुम्हारा ही ये प्रेम पूरी है तो जब प्रेम शब्द याद आता है तब एक श्लोक भी मुझे याद आता है प्रेम प्रेममयो धर्म प्रेममयो प्रेममयी गति और प्रेमय व परमानंद और प्रेमय व परमेश्वर कई कवियों ने प्रेम के लिए बहुत अच्छा अच्छा कहा है और उसमें इतना भी कहा है कि ढाई अक्षर प्रेम के परेश हो पंडित हो तो मेरा काम क्रम मार्ग में जाना रहा यहां आकर के बहुत सुनता था और सुन सुनकर कर अपने जीवन में उसकी वो रखे वही वो इच्छा थी इसलिए यही मार्ग पकड़ करके वे चला सदगुरु के निकट आया एक दफे आज तीस वर्ष पहले यहां पूज्य के दो ग्रंथों का प्रवचन रखा गया था एक तो जो उनको बहुत प्रिय है और उन्होंने बहुत भक्ति के लिए जनता ज़्दा जदादर के आगे सब रखा है और दूसरा वाल्मीकि रामायण बस यही आश्रम महीना था और उसमें एक मास तक मैं उनके सानिध्य में रहने का मुझे अवसर मिला मन में कुछ सवाल उठते ही है अरे अभी बैठे हैं तो अभी भी उठते हैं तो जीवन में क्या ना उठे तो संस्कार के बारे में जानने की इच्छा होगी हम ऐसे काम कराते हैं लेकिन जब उनमें अभिप्रेत हो जाते हैं तो और आनंद आता है तो संस्कार के बारे में कहा और उसमें भी विशेषतः पहले ऐसा कहा जाता था ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य उनको ले सकते हैं तो उनके बारे में कुछ पूछे तो हमें क्या कहना चाहिए तो बोले सोलह संस्कार है और ये मनुष्यों के लिए है और उसमें कोई भेद रखा नहीं हुआ है बार जैसे उन्होंने कहा कि सोलह संस्कार में प्रथम गर्भधान संस्कार कहा जाता है उसको बाद में पुणसवन और उसके बाद सेवं तोन्नयन संस्कार मां के गर्भ में आने से तीन संस्कार उनके अंदर रहते हुए गर्भ को दिए जाते हैं बाद में दूसरे जात गर्भ है नाम कर्म है कर्ण है और चौल है निष्क्रय है ये आठ संस्कार होते हैं बाद में गुणाध्याय संस्कार भी बताया यज्ञों धारण करने से तो हमारे हृदय में वो तो तीन ग्रंथि आती है उसमें उनको बोला जाता है ब्रह्म ग्रंथि विष्णु ग्रंथि और रुद्रग्रंथ थी सदाए हमारे ये हृदय में निवास करे और कुछ कार्य करने के लिए जाए तो उसका स्मरण रहे और सही मार्ग पर चले ओ बाद में ओ जो न्याय बोलते हैं दो तीन चार प्रकार के न्याय हम जानते हैं तो उसमें कि भ्रमर किच न्याय होता है तो भ्रमर क्या करता है एक मिट्टी का छोटा सा घर बना लेता है और गुन घुन करते हुए घुमता रहता है और बाद में से किच यानी किड़ी को पकड़ करके उसके अंदर लाता है और उसमें रख लेता है और बाद में बार, बार बार बार बार वहां आता जाता रहता है उसमें इतना ऊंड रहता है तो उसमें अपना जो डंख है वो मरता है तो चिड़िया क्या समझता है कि अभी आया और नख मारेगा अभी आया नख मारेगा ऐसा तो भ्रमर का स्मरण करता है तो वही ही कीड़ा अमुक समय के बाद भ्रमर कर, बन करके उड़ जाता है इस तरह से ये संस्कारों से प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ वो संस्कार का की वजह रहती है और जीव शिव बनने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि वो गुंगा ने गुड़ खाया और पूछा कि भाई एक गुड़ खाया तो तुमने खाया इतना मुस्कराते हो आनंदित होते हो और इसका जरा वजह तो बताओ तो वो अपनी वाणी से नहीं बता सकते और संकेत करके ऐसा अच्छा करके आनंदित होते बताया तो हमारे गुरुवर्य इतने महान हैं और इनका वर्णन करना ओ भी हमारे लिए कषिण है जो के अनंत है जैसे आकाश अनंत है उसका कोई अंत नहीं जाना सकता इस तरह से ये गुरुपद है ओ गुरुपद के चरदार में नतमस्तक होकर के और आज मुझे ये सम्मान किया गया इनके लायक हो के नहीं हो अलग है फिर भी वो तो पद है और मैं भी इनके निकटवर्ती रहा था वो उनके चरणार्विद में नतमस्तक होकर के मंचस्थ हमारे सब में भी गुरु भाव है उनको भी वंदना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं बोलो सद भगवान की जय अभी तक हम सब ले रहे थे गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र महोत्सव का जिनकी अध्यक्षता में जिनसे आप सब सुपरचित हैं ब्रह्म गीता उपनिषद भाष्य जो यहाँ स्वाध्याय कराते हैं पूज्य स्वामी जी और बड़ा ही स्नेह मैं स्वभाव है जिनका हमारे से तो बच्चे जैसा प्रेम है पूज्य स्वामी जी महाराज का अब हम उनसे प्रार्थना करते हैं आज महाराष्ट्र का एक ग्रंथ भी नया आया है वैसे तो ये हम लोग पाठ करते ही रहते हैं जो गुरु वंदना है इसी का अर्थ सहित अनुचिंतन सहित एक ग्रंथ भी प्रकाशित किया है सच प्रकाशन ट्रस्ट ने उसका आज लोकार्पण भी होगा तो पहले महाराज जी से प्रार्थना हम करते हैं पुस्तक विमोचन भी, भी होगा और महाराष्ट्र का आशीर्वचन भी होगा और एक सूचना विशेष ये भी है उस उत्सवों पर हमारा सच्चात प्रकाशन ट्रस्ट को छूट देता है तो आज आप लोगों को विशेष छूट भी मिलेगी 20 प्रतिशत छूट भी है नीचे बुक स्टाल लगा है आप लोग वहां से ग्रंथ ले सकते हैं पूज विद्वानों को भी ग्रंथ दिए गए हैं आप लोगों को सूचना मिल गई है उन लोगों को ग्रंथ हमारे महाराजस््री के निवास स्थान से मिलेंगे क्योंकि वहां जाना भी होगा तो कम से कम उस स्थान तक आप पहुंचोगे तो दर्शन करोगे तो स्थान से भी कुछ आपको मिलेगा तो ये हमारे पूज्य विद्वजन क्योंकि अगर मूल से जुड़ेंगे तभी तो बिजली हम संपादित करके दूसरी जगह पहुंचाएंगे तो वहां इसलिए ये नियम बनाया गया कि आप लोग वहां जाकर के जरूर लीजिएगा उन ग्रंथों को जो जो ग्रंथ आपको अच्छे लगे उसमें गुजराती ग्रंथ भी हैं और वैसे भी हैं तो आप जिन जिन ग्रंथों का चयन कर रहे वहां आप अवश्य जाकर उसको लीजिएगा पन्द्रह दिन का समय रखा गया है अगर आप लोग ना पहुंच पाए तो पन्द्रह दिन में कभी भी पहुंच जाइए समय रखा गया है क्योंकि सेवक वहां दिन भर नहीं रह पाता किसी कारण से जाना पड़ता है तो ग्यारह बजे से एक बजे तक और उसके बाद यदि छह बजे तक किसी को जाना है तो टेलीफोन करके पता लगा ले वो सेवक है कि नहीं, नहीं होगा तो फिर आप लोगों को वापस आना पड़ेगा इसलिए ये ध्यान रखें आज विशेष छूट है अभी लोकार्पण भी महारि ग्रंथ का करेंगे उसका भी दर्शन मिलेगा आप लोगों को और पढ़ने को भी मिलेगा साथ में ले जाने को भी मिलेगा ग्रंथ वो तो अभी हम महारि से प्रार्थना करते हैं कि वह वचन हम सबको दें आज की सभा के अध्यक्ष हैं पूज्य स्वामी जी महाराज उनसे चरणों में बार बार वंदन करते हुए प्रार्थना गुरु पाठ होता है जो गुरुवंदना का पाठ होता है ना वही इनका नाम रखा गुरुदेव प्रात स्मरणम प्रातः का लुट करके कम से कम स्मरण तक कर लीजिए स्मरण स्मरती हरंती पापा ने स्मरण करने गुरु जी को स्मरण करने मात्रा से पाप नाश होता है बस इतने समझ लेना ओ शंकरचार्य केशवमं बाजरायण सूत्र भाष्यंदे भगवत गुररात्मे मूर्ति विभागि व्योमव्या नमः शांति शांति शांति परम पूज्य प्रातस्म अर्शनीय वंदनीय ब्रह्मलेन स्वामी प्रेमपुरी महाराज एवं अर्शनीयंदनीय प्रातस्म महाराज अघरनांद जी गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा साधर सप्रेम ओम नमूना रेणा एवं हमारे स्वामी अश्वनीय वंदनीय श्रोत ब्रह्मनिष्ठ स्वामी श्रवणानंद जी महाराज एवं आदरणीय पंडित जी महाराज एवं अश्वनीय वंदनीय बाबा जी एवं ट्रस्टीगढ़ एवं प्रभु प्रेमी सज्जनों माताओं तथा बहनों और हमारे विद्वत मंडली पंडित समाज आ, आज गुरु पूर्णिमा आए देखिये आप लोग तो को, जो कुछ सुनने का था ना वो तो सुन चुके हैं अभी आप लोग केवल ब्याज से बैठे हैं यहां ब्याज मिलेगा ब्याज मिलेगा बात मूल से नहीं बैठे कोई आने बात दक्षिणा मिलने दक्षिणा मिलने तक ही है अगर दक्षिणा को बेस पे नहीं रखते ना तो आप लोग कभी चले जाते कथा सुनने के लिए नहीं आने वाले सभापति का मतलब है था मैदान साफ हो जाए तो सभापति बोले अध्यक्ष बोले परंतु तो मैदान साफ होने नहीं दे रहा है जी ऐसे चाबी लगा रखा है तब तो तक तो आपको बैठना पड़ेगा है नहीं हमारे आज गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा है ना पूर्णिमा तो हर महीने में आते हैं पर इनके साथ विशेषण लगाया गुरु गुरु पूर्णिमा क्यों और मायना की पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा क्यों नहीं लगाते आ, हमारे यहाँ अभी अभी आपने बाबा जी से भाषण सुने बाबा जी की वेदना सुने बाबा जी ने कितना अक्षेप किया है धर्म अर्थ का मोक्ष चतुर्विद पुरुषार्थ है सु परम पुरुषार्थ मोक्ष और धर्म बाधित हो गया काम और अर्थ रह गया परंतु ये त्याग वृत्ति जो है ना ब्राह्मणों के पास होना चाहिए कि काम और अर्थ को बात करो धर्म को ग्रहण करो धर्म अर्थ कुमार भट्ट थे कुमारिल भट्ट प्रात काल भ्रमण करने के निकले इतना में एक आवाज आई एक आवाज आई किम करो मैं क्वाक अच्छा में को वेदान उद्धरिष्य एक आवाज किसी बाला के मुंह से आए कई लड़की के मुंह से यह सुनकर के कुमार भट्ट के हृदय में वेदना पैदा हो गई इतना बड़ा विद्वान मैं होता हुआ एक बालिका रो रही है किम करो मैं क्वाग अच्छा में को वेदान उद्धर रुक गए देखता है आकाशी में एक बालिका है घूम रही है इधर से इधर इधर से इधर जा रही है क्या करूं कहां जाऊं कौन वेद को रक्षा करेगा वो समय बुद्धों का बड़ा बोल साल था तो अब कुमार भट्टर ने बोला माभष्ट बाद भट्टा सारी सरिया भूतले डरना मत भयभीत मत होना वेद को कौन रक्षा करेगा कौन रख रहा मैं अभी जीवित हूँ उस कुमारेर भट्ट आखिर में तुषा में चल करके मर गया वेद की रक्षा करके बाबा जी के मन में भी अभी यही वेदना है कि अभी जो धर्म की रक्षा हो रहा हानि हो रही है इसकी रक्षा कौन करेगा रक्षा करने वाले अभी वेद के मंत्र तो सीडी में भर दिया एक सीढ़ी आती है ना सीढ़ी नाम सुना आपने वेद मंत्र उसमें आ गया हमारे हृदय से हमारे मन से जसमिन ऋष सामा जजुशी दीक्षा वेद मंत्र आया कि नहीं ये इस मन के अंदर रीग्वेद जजुर्वेद साम वेद दीक्षा इतिहास सब भरा पड़ा था वो अभी यहां से निकाल करके बस उसे लगा दो और कान के नीचे रख करके सो जाओ कहाँ रखो ये और शिर्डी ने अभी एक और कोई निकला है शिरडी के बता क्या है सबकी मोबाइलों में है वो सिम कार्ड सिम तो बताओ तो वेद की रक्षा हमसे होगा वेद की रक्षा करने के लिए त्याग वृत्ति चाहिए अभी हमारे ब्राह्मण के लड़के यज्ञ भवीत रखता कि नहीं रखता पता नहीं सीखा तक नहीं रखता जो झंडा है ये झंडा है ना शीखा ये किसका होता है इसको देख करके बुलाया जाता है ओ पंडित जी इधर आइए अब हाई ने बुलाएगा क्या ओ मिया साहब इधर आओ यदि आप सिखा ना हो जगवित ना हो आप ब्राह्मण है आप क्षत्रिय है कौन पहचानेगा का धोती नहीं पहनता पतलून पहनता हो जीन पहन करके चलता है ब्राह्मण कहेगा कोई ये बेहतर ना पंडित जी के मन में है आपने रक्षा करो हमारी परंपरा गुरु परंपरा कहाँ से आया नारायण पद्म भव वशिष्ठम शक्तिम से तत्पुत्र पराशरम सव्यासम सुकम गुणवधम मानसम गोविंद जोगिन्द मधा श्री शंकराचर्य मधा शिष्य पाद ये परंपरा आया कि नहीं है जिस परम्परा की रक्षा करने के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने त्याग किया वही ऋषि महर्षियों में ब्यास जी है प्रधान इनका नाम वेदव्यास है वेद का विन्यास किया ये एक ओंकार रूपी वेद था उनके चार भागों में विभाजित किया रेख जो जो शाम अथरवा वेद में इनके इसीलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ा वो वेदव्यास के ही आज पूजा है उनको ही हम लोग पूजा करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, उनके स्मरण करने के लिए पूर्णिमा का नाम गुरु पूर्णिमा रखा है हम काशी में दक्षिणामूर्ति में रहते थे वहाँ गुरु पूर्णिमा होते है ना कई घंटा लगता है ये जो है ना गुरु गुरु पूजा का वाल ऐसे नमस्त वो नूर्ता है शस्त्र चाला चिंता लगा दिया एक अक्षत चिपका दिया ये गुरु पूर्णिमा नहीं होता है वहां वहाँ गुरु पूर्णिमा आके घंटो लग जाता है नी इसका पद्धति है कितना ऋषि महर्षि कितना परम्परा की पूजा हो जाती है वो तो अभी खत्म ही हो गया तो आज का आज जो पूर्णिमा है ना व्यास पूर्णिमा कहती इसको गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा आप ऐसा नहीं समझना हरेक एक गुरु अलग अलग है जो जिसका जिसका जो गुरु होगा उनकी पूजा करना भी व्यास पूजा है जिनका पूजा करना व्यास पूजा है क्यों पूजा करते गुरु के क्यों मानते अभी प्रश्न उठाया कोई हम गुरु क्यों मानते हा? किसी लिए मानते कौन सा गुरु मानते हैं काशी का गुरु है कि दिल्ली का गुरु है कि बम्बई का गुरु है गुरु अलग अलग होता है कि काशी काशी न काशी में गुरु जानते हो नहीं जानते हो नहीं काशी में रहा नहीं ना का काशी में रहा कभी आप लोग पंडितों को तो कम से कम काशी दर्शन करना चाहिए कम से कम लोगों को बद समझ गए सिद्धार्थ का पति काशी में पढ़ना चाहिए वहां काशी में सब गुरु होते हैं नहीं काशी में सब गुरु है पति पत्नी पति को गुरु कहेगा वो तो ठीक है पति गुरु होता है परंतु एक भाजी वाला भी गुरु है चामार भी गुरु है रिक्शा वाला भी गुरु है एक गुरु जरा तनिक पांत दे गुरु रिक्शा लिया आए गुरु ऐला भी गुरु है पर एक गुरु वही होता है और एक गुरु होता ज्ञान रहता गुरु शब्द तो अंधकार निरोधक निरोधक अंधकार निरोधित्वाद गुरु रित्य विधियते गृह निगरण धातु से गुरु बनता है गृह सिंचने धातु से गुरु बनता है गृह सिंचने धातु से व्याकरण में गुरु बनता है मतलब गुरु जी अपने ज्ञान रूपी उपदेश को शिष्य के दक्षिण में सिंचन करता है क्यों सिंचन करता है शिष्य के हृदय में अंकुरित हुए जो ज्ञान रूपी अंकुर उसको पल्लवित करने के लिए प्रस्फुटित करने के लिए उपदेश रूपी पानी हमेशा सिंचन करता गृह निगरण है धातु तो, निगृहित करते हैं ग्री धातु वाला तो ना निगरण है शिष्य के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उस अज्ञान रूपी अंधकार को गुरु सूर्य बनकर के भास्कर बनकर के प्रकाशित कर देता निकल जाता इसलिए है इनका नाम गुरु गुरु उद्यम धातु से गुरु शब्द बनता है उद्यम धातु से गुरु हमेशा शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल मिटाने के लिए उद्यम करता है प्रयत्न करता है किस रूप से हमारा शिष्य जो है ना अज्ञान अंधकार से निकाल करके ज्ञान रूपी संसार में प्रवेश कर सके इसीलिए गुरु की परंपरा है परंतु गुरु के पास जाने के लिए श्रुति निर्देश दीजिए परीक्षा लोकान कर्म सिदान ब्राह्मणन निर्वेद आया नस्ती अकृत कृत्य स गुरु में अभिगत सुमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम गुरु के पास जाओ भगवान गीता में बतलाते हैं तद विद्धि प्रणिपाते न सेवया उपीक्षती ते ज्ञान ज्ञानी न तत्वदर्शी भगवान कहते हैं अर्जुन तद बिद्धि प्रणी पाते न तत् उस ज्ञान को तू जान जा जाकर कैसे जानेगा प्रण पाते न परि प्रश्न न सेवाया पहले सेवा कर शास्त्रांग प्रणाम कर नमस्कार कर सेवा कर इसके बाद में प्रसन्न हो जाए गुरु प्रसन्न हो जाए तब तो प्रश्न करना परे प्रश्न न सेवाया परिता हा हा निकाशा प्रति भी एक सूत्र आता व्याकरण में अच्छी तरह से सेवा करो परे प्रश्न न से भैया इसी बात को तांद उप निषद में श्रुति निर्देश देती है जलिदस्मिन ब्रह्मपुर धार पुटरी गोवेश धरो अस्म अंतराकाश तदिन जद अंत तद अन् तद बाबा ता विज्ञासी वह श्रुति ने देश जी यदि कही जिज्ञासु मुख गुरु के पास जाता है आचार्य के पास जाता है आचार्य को क्या करना चाहिए क्या उपदेश करना चाहिए आपके पास हम गए समित पाणी होकर गए तो आप हमको क्या उपदेश करेंगे तो श्रुति कहती है यशमिन ब्रह्मपुरी धरम पुणरी को विष्ण तुम्हारे शरीर का नाम है ब्रह्मपुर इस ब्रह्मपुर के अंदर एक छोटा सा रिदे आकाश है हृदय आकाश हृदय कमल उसके अंदर जो खादे जगह है उसके अंदर जो रहता है उसको अन्वेषण करो बेटा उसको दाग नो hmm? इसका नाम रख दिया ब्रह्मपुर उसी ब्रह्मपुर के अंदर रहने वाला जो छोटा सा आकाश आकाश के अंदर जो रहने वाला उसको जानने के लिए भगवान कहते हैं तद विद्धि प्रणिपाते उपदेक्षण थे ते ज्ञान हम ज्ञान तत्वदर्शी न जस गत्व ने भू व अन्य ज्ञातव्य अवशिष्य जिसको जानने की बात संसार में आपको जानने का शेष नहीं रह जाएगा कुछ भी नहीं रहेगा तद विधि ही अर्जुन ने जब अर्जुन आर्जु... अर्जुन को ही बात भगवान बता रहे अर्जुन को क्यों बता रहा दूसरा को क्यों नहीं बता रहे अर्जुन को क्या उपदेश दे रहा भगवान तुम जानो तद विद्धि क्योंकि अर्जुन ने शिष्यत्व ग्रहण किया शिष्य हम शादी तो तो तो में त्वाम प्रबंधम गीता के दूसरा अध्याय में श्लोक है कार्पुण्य दूसभा पृथ्वी त्व धर्म सम्मित रूही शिष्य हम शादीवे त्वाम प्रबंधम आप मेरे को शासित कीजिए मैं आपका शिष्य हूं शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद ही अर्जुन जो है ना प्रार्थना करते है आ, क्यों अर्जुन कहता है कार्पण्यर दोष हो उपहता स्वभाव मैं क्षत्रिय हूं पर मरा क्षत्रिय उसी गुण को धर्म को कार्पण्य रूपी दोष ने उपहता कर दिया घायल सा कर दिया पिछा में त्व अर्जुन कहता है त्वाम पृछा आपसे पूछता हूं क्यों भिष्म पिता माओ से पूछ लो आचार्य ध्रोण से पूछ लो विदुर से पूछ लो बोले नहीं तो में। क्यों शादी हम तुम प्रबन्न में तो तुम्हारे शरण में आया हूँ क्यों मेरे शरण में आया तू तो भीष्म के शरण में जाता है कभी किसी के शरण में जाता है किसी के शरण में जाता नहीं अर्जुन ने देखा जब तक शिष्यत्व ग्रहण नहीं करूंगा गुरु बनाऊंगा नहीं तब तक मेरे को उपदेश मिलने वाला नहीं तो शिष्य स्थित हम शादी में हम तो हम प्रबल मैं आपका शिष्य शिष्य बनने के बाद भी अर्जुन से भगवान ने कहा था प्रणी बरे प्रश्न है ना से आ, उस ज्ञान को जानो आ, कौन सा ज्ञान को जान है किस ज्ञान को जानने के लिए अर्जुन अर्जुन से भगवान कह रहा है जस गत्वा ने भूय ज्ञातव्य हम अवशिष्य जिस ज्ञान को जान लेने के बाद में संसार में जानने का कुछ बाकी नहीं रह जाता है ऐसे ज्ञान के लिए जानने के लिए आ? तो भगवान कहते भगवान अर्जुन को निर्देश दे रहा है गुरु के पास जाने के लिए उस गुरु के पास जाओ जिसके पास श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होना चाहिए ज्ञाना तत्वदर्शी न हो ये दो विशेषण भगवान ने गुरु का दिया है गुरु कैसा होना चाहिए ज्ञानी भी होना चाहिए और तत्त्वदर्शी भी होना चाहिए ज्ञाने न माने श्रुति को जानने वाला श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठम और तत्त्वदर्शी माने तत्त्वनिष्ठ तत्व को जानने वाला केवल ज्ञान अलावे नहीं तुम्हारा अज्ञान को निवृत्त कर सकते और ना केवल ज्ञान भी नहीं कर सकते क्यों दोनों क्यों चाहिए आप मान लो आप विद्वान है तमाम श्रुतियां पढ़ करके तमाम शास्त्र पढ़ा व्याकरण निरुक्त और सौंदर्य जो दिशा मृति अस्तांग जो पढ़ लिया और गुरु के पास गए और गुरु आपको तत्वशी महावाक्य का उपदेश दिया और आप तत्व सिंह महावाक्य का अर्थ पूछा अगर यदि गुरु इसका उत्तर नहीं दे सका तो तब क्या करो इसीलिएोत्रिय चाहिए शास्त्र को जानने वाला भी चाहिए तर्क बितरका कुतरका जितना भी इसके शास्त्र में है ना सब जानने का अधिकार होना चाहिए स्रोत होना चाहिए और केवल श्रोत है आप को जानते हो बोले निष्ठा नहीं है तो आत्मनिष्ठा नहीं है तो ब्रह्मनिष्ठा नहीं है तो आपका आपको निष्ठा नहीं बना सकता तो तबीय महा कह दिया उपदेश कर दिया अगर चलिए तो आपको निष्ठा है गुरुजी हम काशी में पढ़ते थे ना एक कमलाकांत मिश्र थे कमलाकांत मिश्र वेदांत ही बहुत बड़ा शास्त्रार्थी थे तो उनसे हमने पूछा था गुरुजी आपको निष्ठा है आप तो इतना वेदांत जानते इतना शास्त्रार्थ करते आपको ज्ञान हो गया बोले ब्रह्मचारी हम लोग गिरस्थ है हम लोग परिवार की चिंता करे तुम्हारे ब्रह्म सिंचन करेंगे ऐसा आप लोगों के लिए है वो जब उनके निश्चय नहीं हमारा निश्चय कैसे करेंगे वो नहीं कर सकते इसीलिए गुरु के दोनों विशेषण से विशिष्ट गुरु जो होगा उनके पास जाओ श्रुद्ध कह दिया है परीक्षा लोकान कर्मशित ब्राह्मणों निर्वेद आयात नस्ती अकृत कृतिन कृतिन कर्मण अकृतम ब्रह्म नस्ति कर्म के द्वारा उपासना के द्वारा फलाना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है ब्रह्म ज्ञान नहीं होता इसीलिए तुम जाओ इसके साथ श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्टम गुरु में भी गचर श्रोत ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ हा? तो गुरु के पास जाने के लिए कैसा गुरु चाहिए संसार सागर से पार होना हो तो श्रोत ब्रह्मनिष्ठ गुरु चाहिए इसके सिवा किसी को कोई कल्याण होने वाला नहीं है याद रखना तो आज गुरु परम्परा ब्यास गुरु ब्यास जी का पूजा ब्यास पूजन होते है ब्यास देव का बुझा होते हैं पर अब तो घुआ जाने का सेवा करनी चाहिए एक एक, एक साइन बोर्ड लगा हुआ था एक लोहा का मकान बना हुआ है लोहा का तो उसमें एक लिखा है जो सच्चा गुरु का सच्चा चला होगा इस लोहा के मकान को सोना बना देगा हा? तो बहुत दिन बाद में ये गुरु शिष्ठ हिमालय से निकाला देश आटन करने के लिए ठंडी समय तो शिष्य का दृष्टि चांद बोर्ड में पर पड़ा शूषण आपत्त पर गुरुजी क्या लिखा देखो गुरुजी ने बासा अरे बेटा ये हमारा लिए नहीं चलिया से चलिया से नहीं गुरुजी ये आपको तो इसको बनाना पड़ेगा सोना क्यों इतना दिन सेवा कर रहा हूँ आपके अंदर ये विद्या है हमने सुना इसीलिए सेवा कर रहा हूं अगर नहीं बनाओगे हम एक कदम भी आगे जाने नहीं देंगे तो बुढ़्ढा से बुड्ढा था महात्मा महात्मा तो बुढ़्ढा होते है ना जैसे आप लोग एटंडा है कि ठंडा इसके सहारे चलना पड़ता है बूढ़ापा तो में तो गृहस्पे इनका सहारा क्या है बेटा बेटी है महात्मा को सहारा क्या है शिष्य है शिष्य है कि नहीं हाँ सेवा करेगा सेवा करेगा इनको जो है ना <laughs> महाराज जी इनको कितना प्रेम करते थे एक रसगुल्ला थे उनको प्रेम करते थे एक रसगुला शिष्य है महाराज जी का आपको देखा नहीं होगा शिष्य क्यों बूढ़ा पापे कम से कम हाथ पकड़ते थे चले हम सब तो हंगी गार्डन में घूमने आते थे ना तो महाराज जी किसी के कंधे पर ऐसे हाथ लगे चलते थे, थे हंगी गार्डन में स्वामी अखण्डी महाराज तो यहां से यहाँ चलते थे तो बुढ़ापा में क्या चाहिए सहारा चाहिए तो महात्मा का सहारा वही बेटा था अरे तो क्या करे अभी कौन सा कर्म उदय हुआ पिछला जन्म का ये नालायक मेरा साथ पड़ गया इसको छोड़ कर भी नहीं जा सकते छोड़ जाएंगे तो हमारे को पानी कौन पिलाएगा पानी कौन पिलाएगा तो बना दिया तो सिपाही जाकर बादशाह कह दिया महाराज एक गुरु चेला आया वो लोहा के मकान को सुना पकड़ करके ले दोनों को पकड़ करके ले गया बाद कौन गुरु है कौन शिष्य है शिष्य ने तुरंत कह दिया मैं शिष्य हूँ मैं शिष्य हूं शिष्य हूँ ये किसने बनाया गुरुजी ने बनाया गुरु ने बना तो शिष्य को छोड़ दो गुरु को पकड़ लो पकड़ लिया अरे महात्मा हाँ जी ये सोना बनाने के तरीके बताओ अभी सोना बनाना तरीका हम नहीं बताते किसी को बताना पड़ेगा नहीं तो जेल में डाल देंगे तू तो कुछ भी डाल दे हम नहीं बताएंगे तो जेल में डाल दिया अरुआ खाना एक टाइम देता है और रूखा सूखा अब क्या करे अभी तो जेल में पड़ रहा है पड़ रहा है तो बादशाह आदमी भेजता है बता दो नहीं तो तुमको यहाँ मार देगा भलाड़ा करेगा बोले कुछ भी हो हम बताते नहीं तरीका नहीं बताते तो दो रोटी से एक रोटी कर दिया थोड़ा पानी दिया तंग करने लगा पेड़ भी नहीं बताया एक दिन बादशाह ने सोचा ऐसे नहीं बताएगा है नी बात तो दिन भर कोड़ा लगाते थे कौन महात्मा को बताओ और रात्रि के समय जा करके बादशाह नमक के पतला बना करके चेक करते थे सेवा करते थे किसका वो महात्मा का दिन भर कोड़ा लगाते तो गांव हो जाते थे रात्रि जब पीड़ा होती थी तो नमक का डेला का उल्टा बना करके चेक करते थे और रोता था महाराज देखो बादशाह कितना इतना दुष्ट है है? महात्मा कितना तंग करते है इसके पास होना का क्या कमी है पूरा राज्य है देश है इतना भी फिर भी महात्मा को तंग कर रहा है या आपने, आपने निंदा कराते थे, थे। कुछ दिन तक सेवा किया फिर बताया नहीं जब नहीं बताया बादशाह ने सोचा आप अंतिम प्रयोग करके देखो एक दिन डिनोरा फिर दिया कल चार बजे महात्मा को यहां फांसी दिया जाएगा फांसी दिया जाएगा। तो दो सार दो सार आवाज जो है ना जेलखाना के सामने भी कर दिया तो पूछा महात्मा ने क्या हो रहा है क्या आवाज आ रही बोले तो कल आपको फांसी दिया जाएगा सोना बनाने की तरीका नहीं बताओगे तो यही बादशाह प्रजा के अंदर प्रसार कर दिया तो रात्रि के समय बादशाह गया पैर दबाता है महाराज कल तो आपकी अंतिम दिन है मैं क्या करूं आपको कैसे बसाऊं ऐसे रोने लगा महात्मा ने सोचा ये बेचारा मेरा बहुत सेवा की है कल तो फांसी हो जाएगी चलो इसको बता दो किसको वो सेवा करने वाला को जो सेवक जो है ना बेच बदल करके जाते थे तो पैर दबाता गया और रोता रहा आंसू गिराता रहा ऐसे ऐसे वही आंसू नहीं है वो एक दावा लगाते ना सिनेमा में आंसू गिराता है कि नहीं है? तो आंसू गिराता अंधेरा बैठा क्या पानी कहाँ से आया महाराज आपके लिए मैं रो रहा हूँ क्या करू आपको बसा नहीं देखता कल आपके भाषी हो जाएगी मैं क्या करू चिंता नहीं कर सुना बानन की तरीका तेरे को मैं बता देता हूँ जो तेरे पास, हमारे पास तो कुछ है नहीं मैं तेरे को दे अच्छा तो उसको तरीका बता दिया दूसरा दिन बाद साहब बैठा सिंहासन पर उसको महात्मा को पकड़ करके ले आया महाराज वो देखो क्या है फांसी का फंदा है सुना बन की तरीका बताओगे या फांसी में लन चाहते हो दोनों में से क्या चाहिए आपको हा? क्या चाहिए बोले फांसी फांसी में लटकना मंजूर है पर तेरे जैसे नालायक को सोना बनाने की तरीका बताना मंजूर नहीं है इतना होने पर तो बादशाह ने कहा महाराज तुम बताओ सा नहीं बताओ मेरे को मिल गया सोना बनाने की तरीका मेरे को तो महात्मा ने सोचा शोषा इसको मिला कैसे मैं तो नौकर को बोला था सेवा करने वाला को बोला था इसको कैसे मिला तो महात्मा थोड़ा शोष बोला वो बादशाह अगर यदि तेरे को सुनावाने की तरीका मिला पैर दबाने से मिला शासन के डर से नहीं मिला सेवा के बल से मिला ऐसे ही गुरु से विद्या जा मिलती है ना गुरु कब विद्या देते हैं जब सेवा से प्रसन्न हो जाएगा खुश हो जाएगा तो गुरु आपने हृदय खोल करके विद्या जो है ना तो तब तो शिष्य को देगा इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन हाँ गुरुओं की पूजा जो जिस आश्रम में है जिस रूप में है जिनका जो भी गुरु है वो आपने उसी रूप से उनको पूजा करना चाहिए एक नहीं कि एक ही गुरु है सबका हा? सबका गुरु एक है और एक का गुरु सब है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय अभी आप लोग पांच मिनट और धैर्य धारण करके बैठेंगे हमारे महाराज श्री के अनुसार इन पूज्य विद्वानों का सम्मान करेंगे जो अभी हम लोगों के बैठे हैं और उसके बाद आप सब प्रसाद लेते हुए और दर्शन करते हुए गमन करेंगे सूचना और भी है जिनके पावन पवित्र महोत्सव में भी हम लोग यहाँ समुपस्थित हुए सदगुरुदेव भगवान के उनका शताब्दी महोत्सव भी हम इस वर्ष हम लोग मना रहे हैं सब लोग मिलकर के सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं महाराजस्वी के और वहा पंद्रह दिन के बाद जो आनंद जयंती आएगी उस दिन से यह महोत्सव प्रारंभ होगा वैसे तो तीन दिन का रखा गया है आठ नौ दस यह महोत्सव प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या ट्रस्ट के माध्यम से ही रखा गया है तो यहां से प्रारंभ होकर यह बनारस तक जाएगा साल भर महोत्सव हम लोग मनाएंगे पूरे वर्ष भर महोत्सव मनाया जाएगा अलग अलग स्थान पर और हमारे आनंद वृंदावन चैरिटेबल ट्रस्ट ने जो वृंदावन में समुपस्थित है वह ट्रस्ट जहाँ वृंदावन में महाराष्ट्री निवास करते थे उस ट्रस्ट के माध्यम से भी एक बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है वैसे रखना तो इसी आनंद जयंती महोत्सव पर था किंतु वहां समय अनुकूल नहीं है वर्षा काल है इतनी सब लोगों की व्यवस्था नहीं हो सकती थी इसलिए पांच दिसम्बर से लेकर के ग्यारह दिसम्बर तक वह आयोजन वृंदावन में है आप लोग सभी आमंत्रित हैं जो भी आना चाहे उस उत्सव में सबका स्वागत है आने की सूचना आप जरूर पहले आनंद वृंदावन चैरिटेबल ट्रस्ट के ऑफिस में दे दीजिएगा वहां भारत के सभी गणमान्य हमारे ट्रस्टीगण सबको आहूत किए हैं सब लोगों को बुलाए हैं शंकराचार्य आएंगे केवल शंकराचार्य ही भगवान नहीं आएंगे हमारे निम्बारकाचार्य जी महाराज भी वल्लभाचार्य जी महाराज क्योंकि हमारे महाराज श्री सभी आचार्यों का सम्मान करते थे हमारे यहां सभी आचार्यों की जयंतियां मनाई जाती हैं आपको जानकर अचंभव होगा शायद पूरे विश्व में एक पहला स्थान ऐसा होगा जहां सभी आचार्यों की जयंती मनाई जाती है और विलक्षणता आपको एक बताएं बल्लाचार्य जी महाराज आकर उनके आचार्य गद्दी के, आचार के, के पीठ पर आकर के बैठ करके वहां बैठते थे और अद्वैत दर्शन का खंडन करें निम्बारकाचार्य जी महाराज आए वो भी अद्वैत दर्शन का खंडन करें महाराष्ट्र बैठकर सुनते थे भक्तों ने कहा महाराज श्री के जो अनुचर थे बोले महाराज जी आप इन आचार्यों को बुलाकर अपना ही खंडन करवाते हो तो महाराज श्री ने हंसकर कहा कि हमारा दर्शन ऐसा है जिसका कोई खंडन कर ही नहीं सकता है इसलिए सभी सभी का बंधन हम लोगों के खून में भरा गया हम देखते हैं हमारे आनंद वृंदावन की परंपरा महाराज श्री की विद्वानों का सम्मान हम लोग हजारों ब्राह्मणों का प्रतिवर्ष सम्मान करते वृंदावन में भी सभी को औसत बुलाते आहूत करते हैं तो विद्वान भी आएंगे वाराणसी से सभी आचार्य ग्रहण आएंगे सबका हमको आशीर्वचन महाराणसी के प्रतिभाव सुनने को मिलेंगे आप उसमें जरूर शामिल हुए आप सब और अभी यहाँ जो तीन दिन का महोत्सव रखा गया है वैसे तो सात तारीख से ट्रस्ट ने रामायण की कथा भी रखी है हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज की वो पंद्रह तारीख तक साहब चलेगी वो कथा वो भी उत्सव के ही निमित्त रखी गई है और तीन दिन विशेष है आठ नौ और दस इसमें बड़े बड़े विद्वान आएंगे संत आएंगे सब अपना भाव व्यक्त करेंगे अब हम आभार ज्ञापन के लिए उद्घोषणा के लिए हमारे श्री ग्रीसवाला उनको आहूत करते हैं और वह आभार ज्ञापन करेंगे उसके बाद हमारे विद्वानों का स्वागत होगा पूज्य संतों के चरणों में वंदन शुरू तो करे गुरु बनाना तो यह ईश्वर की प्रेरणा हो तो ऐसे कार्य हमारे प्रेमपुरी सत्संग से ही शुरू हो ऐसी हम संतों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओ पूमद पूर्णमीद पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूर्ण पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमादा शांति शांति शांति हरि ओम नमः हरि ओम